नंदस्वात्मज जा उत्पन्ने जातादो महाम आहूय विप्रा वेद गया स्ना शुचिल वाचय स्वस्थ्ययन जातकर्मात्म से वै कमस विधिवत पित्रदेवार्चनम तथा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन नंद जी को तो जब यह पता लगा कि मेरे इस अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी जबकि जवानी ढल चुकी है उस अवस्था में जब हमारे यहाँ स्वयं संतान की प्राप्ति हुई है जाता महा नंदस्तु उत्पन्ने हमारा उत्पन्न हुआ है। यह जानते ही वो अत्यंत हो गए उनके मन में आनंद जाग गया महामनस्वी उनके मन में इतनी उदारता आ गई और उन्होंने झटपट वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और स्वयं स्नान करके पवित्र होकर के समस्त अलंकार धारण किए और ब्राह्मण देवताओं से स्वस्ति वाचन कराए और जात कर्म संस्कार जात कर्मात्मजी कार्यामास विधिवत पितृ पितृदेवाचनम तथा और फिर पितरों की पूजा कराई देवताओं की पूजा कराई और खुशी में अनेक गायों का दान किया धेनु नाम नियते प्रादात समलंकृते और सभी सजा धजा करके सोने के सिंह या चांदी के सिंह जमा करके खुरों में भी चांदी के खुर जमा करके समलंकृत धेनु नाम नियते प्रादात सात तिल के पहाड़ दान किए तिलाद्रीन शात कितना धन रहा होगा नंद जी के पास में कोई कल्पना कर सकता है सात तिल के पहाड़ और वो सब के सब रत्न शात कौंभ अम्बरावृतान चांदी के रत्नों के सोने से और सुंदर सुंदर वस्त्रों से आवृत सात के के के पहाड़ दान तिल दान किए का महत्व होता है उस समय इस प्रकार से बच्चे के कल्याण के निमित्त जो कुछ विधि विधान बताया जाता है उस विधि विधान के अनुसार उन्होंने सारी क्रियाएं संपन्न की कालेन स्नान शौचाभ्या शुद्ध्यंति संतुष्ट द्रव्याण द्रव्याण समय से कोई पवित्र होता है स्नान से कोई पवित्र होता है शौच से अंतरबाहर बाहर की शुद्धि से पवित्र होता संस्कारों के द्वारा तपस्या के द्वारा यज्ञ के द्वारा किससे दान के द्वारा संतुष्टि के द्वारा द्रव्य आदि की शुद्धि आत्मा की शुद्धि होती है विचार के द्वारा मन की शुद्धि होती है तो इन सारी क्रियाओं को उन्होंने की और नंद जी के यहाँ फिर फिर खूब धूमधाम से उत्सव मनाया गया उत्सव में अनेक प्रकार के बाजे गाजे के साथ में जिनको गीत आता था गीत गाए जिनको बाग बजाना आता था बाजे बजाए जिनको नाचना आता था वो नाचे और जिनके पास में जो जो सामग्री उपलब्ध थी बालक के बच्चे के जन्म के उमंग में उन्होंने दाने दान किए और बड़े सुंदर ढंग से रोहिणी आदि माताओं ने खूब उत्सव मनाया करके आकर के के दर्शन के लिए आई थीं और उन सबको आशीर्वाद देती और आशीर्वाद विचित्र दी कि इस बच्चे के द्वारा हमारी रक्षा हो इस प्रकार से आशीर्वाद अब यह अपने लिए ही आशीर्वाद कि बच्चा खूब अच्छी तरह से रहे ताह थी बालकी चिरम पाही अब ये संबोधन है कि अपने लिए कह रहे हैं भगवान से कह रहे हूँ कि हे भगवान इनके लंबे समय तक रक्षा करना ऐसे कह रहे हूँ या तो फिर उन्हीं को ही साक्षात कह रहे हो कि तुम हमको चिरम पाही तुम लंबे समय तक हमारी रक्षा करते रहना दोनों अर्थ हो सकते हैं बालक के लिए भी आशीर्वचन और खुद के लिए भी आशीर्वचन लेकिन ये किसी के लिए जैसे कामना करते हैं उस टाइप का ताह आशीष प्रंजानास चिरम पाही बालके और हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन त्यो जन्म उज्जगो हल्दी चूर्ण तेल आदि के द्वारा जो मांगलिक द्रव्य हैं उनके द्वारा सेचन करते हुए और उद्गीत किए कुछ सुंदर सुंदर स्वरों में उन्होंने गायन वादन किया, उत्सव उत्सव मनाया। श्री जी कहते हैं राजन, इधर हो रहा था, नंद जी को याद आई, सालाना कर चुकाना है वर्ष भर का पूरा कर गोकुल का सारा कर इकट्ठे करके ले जाते थे और कंस के यहाँ चुकाते थे इसलिए गोपान गोकुल रक्षायाम कुरुद्वह कर देने के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान किए वहाँ जाकर के कर दिए वार्षिक कर और वसुदेव जी से मिले वसुदेव जी से दोनों के वसुदेव जी से नंद जी की बातचीत हुई तम दृष्टि सहसोत्था देह प्राण मिगत प्रीतः प्रियतमं सस्वजी प्रेम दोनों एक दूसरे को देख होने के बाद एक दूसरे ने एक दूसरे की कुशलता पूछी और पृष्ठ प्रसक स्वात्म आते दिष्ट भ्रवयसा प्रजश्यति प्रजाशाया देवचन का उल्लेख करते हुए श्री जी भी पूछते हैं हैं कि आपके बच्चे वो ठीक तो स्वात्मजयो हो थवा स्वात्माज प्रसक्त अपना खुद का विशेषण है कि उन बच्चों में इनका अत्यंत मन लगा हुआ है बलराम जी के अपने पुत्र होने का भान तो है ऐसा लगता है और वसुदेव जी को जैसे कि अन्य लोग भी दिखाते ही हैं माया के द्वारा वसुदेव जी को अपने कृष्ण का ज्ञान नहीं है ऐसा कुछ कुछ जगहों में वर्णन भी आता है ऐसे आप डॉक्टर रामानंद जी के उस सीरियल में श्रृंखला में देखे होंगे उसमें भी यही भाव दिखाया बड़े अच्छे आविष्कारक बड़े अनुसंधान प्रक्रिया से उन्होंने दिखाई कि वसुदेव जी को कुछ भी याद नहीं रहता है जेल के अंदर से लेकर के आते हैं यमुना पार करते हैं और यशोदा जी के यहाँ बिस्तर पर लेटा करके बच्चे को वापस चले जाते हैं कन्या को लेकर और पुनः पूर्ववत दरवाजे बंद हो जाते हैं इसका उनको कुछ भी भान नहीं रहता है ऐसा भाव दिखाया जाता है उस दृष्टि से यदि देखें तो अपने दोनों बेटों पर उनकी बुद्धि आसक्त है ऐसा भागवत की दृष्टि से थोड़ा विचित्र सा लगता है अलग जैसे जाता है लेकिन कई पुराणों में कई प्रकार की बातें आती हैं और कल्पांतर की भी कथाएं हो सकती हैं प्रसक्त स्वात्मसा प्रजस्य प्रजाशाया प्रजायत दिष्ट्या संसार चक्रे भवान भाई। संसार वर्तमान उपलब्धो बातचीत भाई में प्रियजनों का एकत्र संवास। बड़ा विचित्र है भगवान हमारे कर्मों के अनुसार किसी को भी हैं किसी को एक जगह रखते हैं और वसुदेव जी भी वसुदेव जी के भांति नंद जी भी उसी प्रकार से बातचीत करते हैं मतलब वाक्यों को देखने से ऐसा लगता है इधर भी शंशयास्पद और उधर भी संशयास्पद और ऐसा लगता है दोनों को कभी कभी तो मालूम है और कभी कभी लगता है दोनों को पता नहीं है या दोनों दोनों में से किसी एक को पता नहीं है भूम्यं वसुदेवजी ने पूछा जी, आप जहां रहते हैं वहां पर सब ठीक तो है गायों के लिए घासों की पर्याप्त व्यवस्था होती जाती हो जाती है ना जल की किसी प्रकार की कमी तो नहीं भूरी अम्बुतृण विधम घास वृक्ष आदि जो गायों के लिए उपयोगी है वो सब ठीक तो हैं बृहदनम तदुना ये तम सूरद्रत भ्रतर मम सु मात्रा सह भवद्रजे अब इस पंक्ति को देखने से वसुदेव जी को एक ही पुत्र का ज्ञान है ऐसा लग रहा है भ्रता मम सुतः मेरा बेटा कच्चित मात्रा सह भवद्रजे अपनी माँ के साथ मेरा बेटा वो सुख से तो है मेरे बेटे सुख से तो हैं कहते तो ऐसा लगता कि वसुदेव जी को दोनों बेटे मेरे हैं ऐसा भान होता क्योंकि एक बात तो ये है कभी कभी लगता है कि बलराम जी का ज्ञान नहीं है मतलब बलराम जी हमारे बेटे नहीं हैं ऐसा लगता है क्योंकि माया वहाँ से ले गई है और कभी कभी लगता है जैसे वहाँ उनके गुरुदेव बताते हैं नंद जी को तो नंद जी को तो भान है कि रोहिणी का बेटा अलग है लेकिन कृष्ण हमारा ही बेटा है एक वचन कहकर के ये कहते हैं कच्चित पशव्यम भ्रातर मम सुतः कच्चिन मात्रा सह भगवत ब्रजे आपके ब्रज में मेरा बेटा अपनी माँ के साथ में सकुशल तो है तो मेरा बेटा कहने से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यह तो कृष्ण का भान है या बलराम जी का भान है यदि जैसे कि धारावाहिक में देखे हैं उस दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि बलराम जी मात्र का बोध है तातम भवंतम मनमानव भगव्याम उबला तातम भवंतम मनमानव कहते तो दिवचन में ऐसा लगता कि दोनों के दोनों आपको पिता मान करके और जी रहे लेकिन कहते हैं आपको ही ता करके वो जी रहे हैं अपना और सुंदर प्रकार से आप दोनों के द्वारा वो पालित हो रहा है तो ऐसा लगता है कि एक ही बेटे का उनको भान है और इस प्रकार से बातचीत चल रही थी लेकिन वसुदेव जी भगवत कृपा से उनको बहुत कुछ मालूम है इसलिए उनको शंकास्पद जहा अत्यंत प्रेम होता है शंकाएं भी बहुत घेरती हैं नंद जी ने उनसे कहा अहो ते पुत्रा कंसेन बहबू हताह वसुदेव जी हमें उस बात का बड़ा खेद है आपके बहुत से पुत्रों को इस खल कंस ने मार डाला बिना कोई कारण के ही इन बच्चों को मारा एका अवशिष्टा अवरजा कन्या एक छोटी सी छोटी बच्ची बच्ची थी उसको तो कम से कम जीने देना चाहिए था लेकिन लेकिन उसको भी मारने की कोशिश किए वो कन्या भी दिवंगता कन्या दिवंगता वो भी दिवंगत हो गई नूनम जदृष्टन निष्ठोयम अदृष्ट परमो जन सचमुच ये मनुष्य ये जीव अदृष्टनिष्ठ है अदृष्ट परम है भाग्य के अधीन है इसका जीवन भाग्य पता नहीं क्या क्या कराता है अदृष्ट निष्ठ अदृष्ट परमा अदृष्ट के ही परायण और अदृष्ट में ही निष्ठा करने वाला मतलब भाग्य के भरोसे जीने वाला और भाग्य पर भरोसा करके आगे के कर्म करने वाला है अदृष्टम आत्मन तत्व यो वेद न समूह लेकिन जो जान लेता है अदृष्ट को जान लेता है या अपने तत्व को जान लेता है वो संसार में दुखों के आने पर मुग्ध नहीं होता इसलिए वो लोग अच्छे हैं जो लोग अपना स्वरूप समझ चुके हैं आत्मन तत्व यो वेद न समुहती भाई इस संसार में मोह से शोक से पार जाना हो तो आत्म आत्मतत्व के बोध के अतिरिक्त और कोई सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है आत्मन तमेव तमेवत्वा अतिमृत्युम एति नान्या पंथा विद्यते आत्म बोध होने से ही मोह को तरता है आदमी शोक को तरता है तरति शोकम आत्मा आत्मविथ तरति शोकम आत्मविथ जो आत्म तत्व को पहचान लेता है कि ये बिल्कुल अजर अमर है अलग है इनका शरीर से कोई लेना देना नहीं वो मोह से पारे परे जा चुका होता उसको मोह घेरता नहीं इस प्रकार से बातचीत चल रही थी तब तक बसदेव जी ने कहा नंदिराय जी वार्षिक कर तो आप देख चुके हैं दे चुके हैं और दृष्टा वयम चबा आपने हमारे साथ में मिल भी लिए हमसे आपकी बातचीत भी हो गई यह बहुत तिथम नष्टेयम यहाँ अब आपको बहुत ज़्यादा ठहरना ठीक नहीं है क्यों संति उत्पाताश्च गोकुले। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना हो जाए कोई अनिष्ट घटना न घट जाए इसलिए मेरे हृदय की ये आवाज़ कह रही है आप अब ज़्यादा देर यहाँ ठहरिए नहीं और इतना सुनकर के नंद जी गोपो को साथ में लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए आज्ञा लेकर के गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए रास्ते में विचार कर रहे थे नंद पथि बच सौर न देखिए नंद जी की और कंस का भी वसुदेव जी के वचनों पर पूरा का पूरा भरोसा है वसुदेव जी के वचन सत्य हो सकते हैं सत्य बोलते हैं वसुदेव जी ये कंस भी जानते हैं और नंद जी भी कहते हैं कि न मृषा नंद जी वसुदेव जी के वचन मृषा हो नहीं सकते झूठे नहीं हो सकते यह विचार करते हुए उनके हृदय में जो आशंका जगी है उसके डर से वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और मन ही मन श्री हरे हे गोपाल गोविंद हे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अब आप कहेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अभी तो नाम भी नहीं हुआ है फिर श्री कृष्ण आदि कहाँ से श्री कृष्ण नाम पुराने नाम है शाश्वत नाम है ये हर युग में हर द्वापर में नामकरण होता है लेकिन शाश्वत, हैं जैसे ये शाश्वत हैं। वैसे है, है, है। मन मन प्रभु मेरे लाला को कुछ होना हमारे गोकुल में किसी के सामने कोई अनिष्ट घटना न घटे रास्ते में चल रहे हैं और इधर में गोकुल में सचमुच जी के चित्त में जो भावना है जो आशंका है वो आशंका घटती दिखाई दे रही है। कंस ने अपने मंत्रियों से काल जाक करके सलाह मशविरा किया आकाशवाणी ने जो बात कही थी उस बात को सारे मंत्रियों के सामने उन्होंने निवेदन किया था और इसको सुनकर के सब लोगों ने कहा था मंत्रियों ने कंस से कहा था कि यदि ऐसी बात है आकाशवाणी ने कही है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं और आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी भी पहले सुन चुके हैं दो दो आकाशवाणी सुन चुके हैं तो रात की घटना को और पहले के आकाशवाणी को दोनों का मिलान करने के लिए कंस ने मंत्रियों की एक सभा बुलाई थी उस सभा में सबसे अलग अलग राय पूछी कि क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में इस आकाशवाणी की बात सत्य है उस आकाशवाणी की बात मिला करके देखें तो यही तात्पर्य निकला उस आकाशवाणी ने कहा था अष्ट अष्टमी और इस आकाशवाणी ने भी कही है देवी ने भी देवी के मुख से भी यह वाक्य निकला है यक क्वापी कहीं न कहीं तुम्हारा मारने वाला पैदा हो चुका है तुम अब किसी बच्चे को मारना छोड़ दो ये उन्होंने स्पष्ट कहा है तो इससे सरल उपाय यह है कि किसी प्रकार से जाकर के किम मया मंद शत्रु माता जी ने क्या कहा था अरे दुष्ट कंस किम मया हत्या मुझे मारने से तुझे क्या लाभ मिलेगा जाता खलु तवांतृत तेरा अंत करने वाला कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है जो तेरा पूर्व शत्रु था था था पूर्व शत्रु माताजी जानती हैं कंस पहले देवासुर में मारा गया विष्णु के विष्णु के द्वारा इसलिए कहती हैं कि तुम्हारा जो पहले का शत्रु था वह कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है ये नहीं बताया कि गोकुल में जन्मा यत्रक क्वा मा हिंसी कृपात था इसलिए अव्यर्थ बेचारे बच्चों को अनाथ बच्चों को या बच्चों बच्चों को को मारना मारना बंद बंद कर कर ने कहा है कि बच्चों को मारना बंद कर दे, लेकिन मंत्री उनके अत्यंत हैं, इसलिए वही सलाह देते हैं जैसी घटना आगे होनी है घटना के अनुकूल ही विचार देते हैं मंत्रियों ने कंस से सक, कंस को सलाह दी यदि ऐसी बात है तो हम लोग अविलंब अपने लोगों में से एक एक को भेज भेज करके जहां जहां लोग हैं बच्चे अभी जन्मे हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके मार डालते हैं। ये सारी मंत्रियों ने सलाह दी और उस सलाह को मान करके वो तैयार भी हो जा मान करके और उसी प्रकार से वो विधान भी करने लग जाते हैं। मंत्रियों ने कहा था एवं चेत तरहराजेंद्रपुर ग्राम ब्रजादिशु अनिर्दशान निर्दशानिश्यामोद्यवी शिशुन हम लोग पुरों में गांवों में जहाँ जहाँ गायें हैं वहाँ भी जा कर के जो जिन बच्चों के दांत उग चुके हैं उनको भी और जिन बच्चों के दांत नहीं उगे हैं अभी इसका मतलब 10-15 दिन के पहले के हैं वो दस पंद्रह दिन के उम्र के बच्चे हैं उनको तो अवश्य अनिवार्य रूप से करेंगे ही करेंगे जिन बच्चों के दाँत दांत निकल चुके हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं मतलब एक महीने तक के बच्चों को उन्हीं के अंदर वो जहां जन्मा होगा वो समाप्त तो हो जाएगा कुछ मंत्रियों ने कहा ये तो भाई एक बच्चे के कारण आप लोग अनेक बच्चों की हत्या करोगे तो फिर देवता कुपित होंगे बड़े देवता और हम लोगों में से भी बहुत लोग कुपित हो जाएंगे हमारा विरोध करेंगे तो कहते हैं देवा, देवता यदि कुपित हो जाएंगे तो वो हमारा क्या कर सकेंगे दूसरे दूसरे मंत्री अनेक कि देवाह समर भी अरे देवता लोग क्या कर लेंगे ये तो युद्ध में डरने वाले हैं युद्ध में युद्ध छोड़कर भागने वाले हैं नित्यम उद्योग न मनुषो जनुषस्त जी, आपको डरने की जरूरत नहीं आपको क्या याद नहीं है कि किसी समय जब देवताओं के साथ में आप जब युद्ध भूमि में उतर जाते थे और जब धनुष के टंकार करते थे तो उस टंकार को सुनते ही देवता लोग युद्ध मैदान छोड़कर के भाग जाते थे फिर आपको घबराने की क्या जरूरत है इतनी अश्चतस्ते शर्त हन्य माना समन्त जिजी विश्वास पलायन पर योग अपने प्राण बचाने के लिए जान बचे तो लाखों उपाय यह सोच करके वहां से भाग खड़े हो जाते थे फिर उनको उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं और कुछ लोग भाग नहीं पाते थे तो आपके सामने आते थे डर डर के डरते डरते, ये लोग कहते हैं, ये केचित दीना, न्यस्त्र मुक्त कच्छ सिखा के आपको याद होना चाहिए कि जब युद्ध में बहुत से देवता और बहुत से भयभीत दूसरे लोग हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाते थे एक तरफ उनकी लगूटी छूट जाती मुक्त कच्छ कच्छा, कच्छा छूट जाता था शिखाएं छूट जाती थी डर के कारण हम डरे हुए हैं हम आपकी शरण में हैं हमको बचा लो विस्मृत शस्त्रास्त्राण हाथ से उनके अस्त्र शस्त्र छूट जाते थे रथ छोड़ देते थे, थे। भय समृद्ध फिर उनको देख करके आप दया करके उनको बचा देते थे क्योंकि आप तो बड़े दयालु हैं हंसी अन्य सत्य विमुखान आप तो सामने युद्ध करने वाले को मारने वाले हैं लेकिन जो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए आप तो उनको मारते नहीं हैं तो इस प्रकार से आप ही तो उनको जीवन दान दिए हैं तो कुछ मंत्री और खड़े होकर के बोले भाई देवताओं को हम लोग परास्त कर सकते हैं लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवताओं के ऊपर कहलाते हैं ये यदि आ जाए आ गए तब तब तो तो हमारे तो हालत ही खराब करके रख देंगे। तक, तक दूसरे खड़े होकर के कहा, किम किम हरी से डर रहे हो विष्णु से अरे वो डर के, यदि वो न डरते तो इस पृथ्वी लोक में रहना चाहिए था धरती में सब लोग जहां रहते एकांत में जाकर समुद्र के अंदर छिपे हुए हैं रहो एकांत में जाकर के छिपे हुए हैं डर के कारण वो तो पहले से डरे हैं बोले शंकर जी त्रिशूल लेकर के आते हैं वो के देवता कहलाते हैं अगर है हमसे न डरतेलाश तो पर्वत पर बैठे हुए हैं शंभुनावा वनौकसा उस जंगली शंकर जी से हमको कोई डर की बात नहीं वनौकस शंभु जंगल में निवास करने वाले वो क्या कर लेंगे बोले ब्रह्मा जी आएंगे कहीं तो वो तो बूढ़े हो चले हैं किम इंद्रेण अल्पवीर और इंद्र तो वैसे ही कमजोर है धरती में रहने वाले आदमी जब हवन करते हैं वो हवि जब उनको पहुंचती है तब कहीं उसके थोड़े थोड़ा पोषण होता है भोजन बंद कर दे तो वो भी कमजोर हो जाता है वो तो डर पो वैसे पड़ा वो क्या कर लेगा ब्रह्मणा व तपस्याता ब्रह्मा जी का तो जीवन ही तपोमय है तपस्या करते करते बीत जा रहा तपस्या में उनकी सारी शक्ति छीण हो जाती है उनके दाढ़ी सफेद हो चुके हैं क्या कर लेंगे वो ऐसे सब के सब अपने अपने मन मुताबिक बातें कर रहे हैं जिससे कि कंस के अंदर वो और भी पाप करने के और निर्भय रहने की भावना जागे तथापि देवा सापत्यात कुछ मंत्री और खड़े हो गए कहने लगे देखो तुम लोग थकुर सुहाती बात करते हो अच्छी बात ठीक है लेकिन एक बात समझ लेना दुश्मन की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए शरीर में कोई रोग हो जाए तो देखेंगे अभी तो समय है दिखा लेंगे हॉस्पिटल में उसकी जो है, करानी चाहिए। तथा उपेक्षा, उनकी कतई उपेक्षा करना उचित नहीं है तन मूल खनि हम जैसे वीरों को इसलिए राजन आप नियुक्त कीजिए आप जिसको आज्ञा देंगे वही जाकर के वही कार्य करेगा जिसको जिस कार्य में आप बताएंगे यथामयोंगे समुपेक्षित्र तो भी नशक्यते रूढ़ चिकित्सितुम जैसे कोई रोग शरीर में बढ़ गया पहले से उसकी चिकित्सा नहीं की और बढ़ गया तो फिर उस रोग को हटा पाना बड़ा कठिन होता है इसलिए अभी से जल्दी से जल्दी ये अभी आज जन्मा है जहाँ भी होगा जल्दी समाप्त कर देना नहीं तो बड़ा होकर के ये हम लोगों के लिए खतरा बन जाएगा ऐसे सबके सब उनको गलत तलत रास्ता दिए थे इसलिए अब पहले किसको भेजा जाए अब क्योंकि छोटा बच्चा है बच्चे को कोई माँ ही उठा सकती आराम से पुरुष यदि जाए तो पुरुष पुरुष के जाने पर थोड़ी शंका हो सकती है कि ये कहाँ कहाँ कैसे हैं माताओं के यहाँ बच्चे के पास में कोई माता ही जाए यदि तो उसको सुविधा होगी नव शिशु नवजात शिशु है उसको दुग्धपान कराने के लिए उसी के बहाने दुख में मिला करके जो कुछ काम कर सके ऐसे को भेजा जाए पूतना को बुलाया गया और पूतना को फिर पूरी बात बता करके वहां भेजा गया पूतना पहुंचती है वहां पर कंसे प्रहिता घोरा कंस ने भेजा पूतना को बड़ी घोर थी बाल घातनी बच्चों को मारने वाली आज भी पूतना नाम का एक रोग है बचपन में जादू टोना आदि लग जाते हैं पूतन एक है शिशूनचार पुरग्राम ब्रजादी साखे चर्य कदोपेत्य पूतनानंद गोकुल योषि माजयात्मा प्राविश कामचारिणी कहते हैं कामचारिणी थी जहाँ मन होता था वहाँ चली जाती थी लेकिन श्री सुखदेव जी एक बहुत अच्छी बात करते हैं वो कहते हैं ये पूतना जैसे भूत प्रेत वहाँ जाते हैं जहाँ पर श्रवणा देनी ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये जहाँ होते होंगे श्रवण कीर्तन स्मरण पूजा आदि होते होंगे वहां पर ये भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते ये आदि जो राक्षसियां हैं वहां ही प्रवेश करते हैं जहाँ श्रवण आदि नहीं हो भगवान की चर्चा नहीं हो रही हो नाम की रक्षोघना स्वर्मसुंती सात भर दुर्धान्य ती वहाँ ही ये यादुधानिया जाती है तो ये पहुंची खेचरी आकाश मार्ग से चलने वाली अब बहुत बड़ी योगिनी थी सिद्ध थी ऐसा लगता है लेकिन सिद्धियों के मिल जाने पर कोई हृदय का पवित्र होगा यह कहा नहीं जा सकता सिद्धियों का दुरुपयोग करने वाले भी होते हैं इसलिए सिद्धियां भक्त के लक्षणों के अंतर्गत नहीं है अपने आप सिद्धियां आ जाएं भक्त उनका उपयोग करना नहीं चाहेगा भगवान स्वयं कर दें अलग बात है और जो भक्त से बाहर का व्यक्ति होगा वो सिद्धियों के बल पर चमत्कार दिखा करके मोहने की कोशिश कर सकेगा वो भक्ति से बाहर की चीजें होंगी भक्त के पास में यदि वो कोई सिद्धि तो उस सिद्धि के बल पर लोग कल्याण की बात भले वो सोच सकता है लेकिन जहाँ तक बन सके तो उन सिद्धियों का उपयोग सिद्धियों के चक्कर में पढ़ने की वो कोशिश ही नहीं करेगा इनके पास में सिद्धियाँ हैं देखिए तो इसका मतलब पूतना बहुत बड़ी योगिनी है साधुओं की भांति सबसे ऊँचे स्थान से भी और आगे जा चुकी है सिद्ध विद्या है तो अच्छी हृदय वाली होगी नहीं जा सकता तो वो अपने आप के शरीर को कहते हैं, हैं अब ये स्त्री थी कि नहीं, क्योंकि यहां लिखते हैं योशित्वा मायाया अपने आप को उन्होंने स्त्री बनाई स्त्री का वेश धारण करवाई खेचरी थी राक्षसी थी उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप आपने एक सुंदर स्त्री के रूप में अपने आप को परिणत किया और सजाई अपने आप को स्वच्छंद्री सुखदेव जी उसकी सुंदरता का भी वर्णन करते हैं देखिए राक्षसी है लेकिन उसके भी सौंदर्य का वर्णन करके हमारे चित्त को हमारे आंखों के सामने उसके सुंदर रूप को दिखा देते हैं क्योंकि श्री सुखदेव जी जानते हैं यद्यपि यह राक्षसी है पर भगवान इस पर भी कृपा कर देते हैं तो भगवान की कृपा जिस पर होती है वो चिंतनीय भी है। और जिन पर भगवान की दृष्टिपात हो उनको तो मन से ही निकाल देना अच्छा है ऐसा सोच करके उनका वर्णन वर्णन उचित नहीं समझते इस खेचरी की करते हैं स्वरूप दृष्टि भूषणं उनकी मस्तिष्क का ध्यान कीजिए माथा सुंदर है सुंदर गजरे लगा रखी है केशबंध और बृहद स्थूल उनके नितंब भाग हैं और मध्य भाग हैं, सुंदर कपड़े धारण किए नए नए कपड़े बनारसी साड़ी थी कि कौन सी शाड़ी है, लेकिन सुंदर वस्त्र हैं, या तो उनसे सेंट वाली होगी तो सुहासम सुंदर वास वाली कंपित कर्ण भूषण नई नई कानों में कुंडल कानों में नए नए कुंडल पहन रखी थी और जैसे नए नए कुंडल पहनी हुई बहने इधर उधर हिलाती हुई हुई चलती हैं, वैसे ही उनको कंपित कंपित करती हुई चल रही थी, और उन कुंडलों की चमक चमक से उनके कपोल मंडल भी रहे थे। सुंदर सुंदर घुभरा ले सजा रखी थी और बड़ी नटखट चाल से चल रही थी वलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षित मनोहर ब्रज में पहुंच करके ब्रजवासियों के युवकों के चित्त को खींच ले इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं सौंदर्य के उपासक युवकों के मन को खींच ले मन को हर ले ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहते हैं ब्रजाम बलिताम मनोहरनती ब्रजवासियों के भी मन को हरती हुई और जो भी देखती थी उसके भी चित्त को खींच लेती यद्यपि मोहन नारी नारी के रूपा लेकिन क्योंकि मायावी रूप रूप है इनका और माया से जो रूप धारण करके आती है उस पर तो सब लोग मुग्ध हो ही सकते हैं हरनतिम मनोहरनतिम वनिताम वनिता का रूप धारण कर रखी है दूसरे वनिताओं का भी चित्त खींच रखी है ब्रजवासियों का चित्त खींचती हुई चल रही है और हाथ में ले रखी है अम्भोज अम्भोज करेण हाथ में ले रखे हैं कमल और आप जानते हैं कमल भगवती महालक्ष्मी के हाथ में है कमलासना हैं और हाथ में कमल ली रहती हैं लीला कमल को तो कोई कमल ले हाथ में तो पहली पहली बार देखे तो उनको तो लग ही जाएगा इतनी सुंदरी हैं और हाथ में कमल ली है इसका मतलब ये ये लक्ष्मी जी होंगी तो रूपिणी कहते हैं अमन सता भोज करेण रूपिणी गोप्य गोपियों ने देखा तो सोचने लगे कि ये लक्ष्मी जी हैं रूपधारिणी सुंदर रूप वाली लक्ष्मी क्योंकि लक्ष्मी का एक दिन बता चुके हैं लक्ष्मी जी हैं रूपिणी इसलिए उसको रूपिया भी बोलते हैं रूपिणी माने प्रशस्तम रूपम यूपिणी सुंदर रूप है जिसका रुपये पैसे का रूप बड़ा सुंदर है हमारा भी मन मुक्त हो जाता है उसको देख करके इतना सुंदर रूप है उसका श्री साक्षात लक्ष्मी जी उपस्थित हैं तो गोपियां आपस में एक दूसरे कहने लग गई कि ये लक्ष्मी जी आई हैं तो किसी दूसरी गोपी ने कहा लक्ष्मी जी की यहाँ आने की क्या जरूरत है तो अन्य गोपी ने कहा कि हो सकता है कि इस सुंदर रूप को देखने के लिए आई हो लक्ष्मी जी तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये हमारे बीच में आए हैं ना ऐसा सुंदर रूप तो केवल भगवान का होता है तो कहीं ऐसा मान कर कि लक्ष्मी जी मेरे पति ही वहां गए हैं तो अपना पति मान कर के हो सकता है धोखे में आ गए हैं क्योंकि कृष्ण को तो अभी भगवान के रूप में पहचान नहीं रही गोपियाँ ये तो अपने लाला ही मानेंगे अपने साधारण जन ही समझेंगे अमन शताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम दृष्टुमता पतिम विचिन्वति बालं प्रतिच्छन्न पहुंच गए नंद भवन में और श्री शुभदेव जी कहते हैं उन पर दृष्टि पड़ी बच्चे पर इस की दृष्टि दृष्टि दृष्टि पड़ी। पड़ी, पड़ी, कहते हैं तो पड़ी। लेकिन ठीक वैसे ही पड़ी। जैसे कोई ऊपर से राख को तो देखे, लेकिन राख के अंदर छिपे हुए अंगारों का पता ना हो। अंगारा कितना गर्म है अंदर वो उसको छूते ही राख तक को छूते ही हाथ जल सकता है इसका उसको भान नहीं है ऐसे इस दृष्टि से देखे उसको उनके पास में बहुत ही बालम प्रतिछन्न तेज समझो बच्चा अपने तेज को छिपा एकदम भोला भाला बनकर के खेल वहां पर पड़े हुए तम भसी और बच्चे की भी नजर थोड़ी देर के लिए इसकी और पड़ी इसकी भी नजर तो पड़ी पहले से शरीर पर और बच्चे ने भी थोड़ी सी उधर में हल्की देखी बालकुमारी का ग्रह चरा चरा चर और अचर दुनिया में जितने भी प्राणी हैं चलते फिरते जीव हों चाहे स्थिर रहने वाले जीव है हरेक के चित्त में कौन सी घटना घट रही है कौन जीव चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में रहने वाले अनंत कोटि जीव किस समय क्या विचार कर रहे हैं इस चीज को भगवान जानते हैं चरा चरात्मा है वो चर और अचर की आत्माएं और जानते हैं तभी ना पालन पोषण कर पाते हैं यदि न जानते तो किस जीव के किस समय में किस चीज की आवश्यकता है उसका पालन पोषण कैसे कर सकते शुभदेव जी कहते हैं राजन भगवान तो चर और अचर समस्त जीवों के अंतरात्मा है उनको सब खबर है कि कौन है ये तो वो क्या नहीं पहचानते होंगे पहचान गए कि ये आई किस लिए है सच धज करके तो आई है लेकिन जगत को रिझाने वाले रूप लेकर के आई है जगदीश को रिझाने वाले रूप लेकर के नहीं आई तो इसके लिए क्या किया जाए चाहे किसी भी प्रकार से आई है तो सही में चाहे सुंदर रूप धारण करके निष्कपट भाव से कोई हमारे पास में आए चाहे किसी भी प्रकार से सन्मुख हो जीव मोहि जब जन्म कोटि अग्नाश हो ये हमारे विचार भी ऐसे हैं कि किसी प्रकार से जीव हमारे और मुक्त करे उसको तारना हमारा फर्ज बन जाता है कर्तव्य तो इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए तो चर अचर के समस्त जीवों के अंदर विराजमान होने वाले परमात्मा कहते हैं आंख बंद करके शायद विचार करने लगे चराचरात्मा निमिलित क्षण आस आँखों को बंद कर लिए या तो फिर एक ऐसी भावना हो सकती है कि ऐसे जो पहले पहले बार ही हमको मारने के लिए आ रही है दूसरों का कत्ल करने वाले का मुख देखने से पाप लगता है ये बच्चों को मारने वाली है इसके मुख देखने से हमारे अंदर भी दूसरों को कत्ल करने के संस्कार जाग जाएंगे ये समझ के शायद इसका मुख देखना ठीक नहीं है बंद कर लिए हो आँखों को अथवा ये सोच रखे हों कि हे भगवान जब भी हम अवतार लेते हैं तो सबसे पहले मारने के किसी के नौबत आती तो पहले स्त्री से ही सामना करना पड़ता है बड़ी मुसीबत है उस समय जब राम के रूप में था तो पहले पहले ताड़का से हम हमारी मुठभेड़ करानी पड़ी और यहाँ जब आए तो पहले पहले इससे हमको मुठभेड़ करना पड़ेगा क्या किया जाए या तो फिर और कुछ सोच रहे होंगे संतों ने इस पर बहुत बहुत विचार दिए हैं उनको आप ग्रंथों में भी देख सकते हैं अब कौन सी कल्पना सच है ये कौन जानता है या तो सुखदेव जी जान सकते हैं या श्री वेद्या जिन्होंने ग्रंथ लिखा है पर भगवान सबकी भावनाओं के अनुसार वो भी सच हो सकते हैं तो चरा चरात्माते क्षण विबु बालक मारिका ग्रह बालकों को मारने वाला यह ग्रह है मारिका ग्रह है यह सोच करके उन्होंने शायद बंद कर दिया हो कई उपाय कई विचार हो सकते हैं उन्होंने अब उस बच्चे को अपने हाथ से उठा लिया अनुप यम यथोरगम सुप्तम बुद्धि अब देखिए वेदांत कहता है रस्सी को देख करके जो हमको किस चीज का भान हो जाता है सर्प का भान हो जाता है तो उसको तो हम लोग भ्रम कहते हैं ये भ्रम है लेकिन तुलसीदास जी अपने पत्नी के पास में जाते हैं और सर्प को रस्सी समझ ले रहे हैं रस्सी को तो हम लोग सर्प समझ करके डर जाए सर्प है इस भावना से डर जाते हैं लेकिन जिसको असली सर्प सर्प न दिखा न देख करके और रस्सी दिखाई दे रही उल्टी हो रही और इसीलिए उनको कोई भय भी नहीं हो तो वह आगे चले जाते हैं यहाँ भी उसी तरह से कह रहे हैं अब इसको क्या कहेंगे इसको भी न जब तक पूरी तरह से इसका उत्तर न मिल जाए तब तक हम भ्रम ही कह सकते हैं कहते हैं यथा अबुद्धि ही रज्जुधि ही पुरगम जैसे कोई बिल्कुल ना समझ व्यक्ति है अबुद्धि है।, है नहीं दिमाग सोच समझ के और रज्जुधि सर्प को तो देख रहा हो लेकिन सर्प को यह समझ रहा हो कि ये रस्सी है तो रस्सी समझने के कारण सर्प को वो उठाएगा पकड़ करके उठाएगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा श्री सुखदेव जी इशारा करते हैं जैसे कोई उसको रस्सी समझ करके उठाने की कोशिश करे तो रस्सी समझ करके सर्प को उठाने वाले की जो स्थिति हो सकती है वही आगे होने की संभावना है काट खाएगा अनंतम आरोपयत अंकम अंतकम यह जो साक्षात अनंत हैं और सबके अंत करने वाले हैं उनको उन्होंने उठा लिया तीक्ता अब क्योंकि ये तो मायावी रूप लेकर के आई हैं। सबको मुक्त कर रही हैं। इसलिए रोहिणी जी भी देखती रह गई और यशोदा भी देखती रह गई ये दोनों के दोनों देखते हैं। कभी कभी ट्रेन में ऐसा हो भी जाता है किसी के के उठा करके कोई लेकर भाग रहा रहा है है व्यक्ति देख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता ये क्योंकि मस्तिष्क कहीं और दूसरे जगह कार्यरत है अथवा सामने तो है लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ भावना नहीं उठ पाती तो ये दोनों के दोनों देख रहे हैं बच्चे को उठा रही है लेकिन कुछ भी से पड़ी हुई देख रही है कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जननी उसकी से क्योंकि दुग्धपान कराने के उद्देश्य मारने की आई थी देख रही है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे और उसने आंचल से ढका और दुग्ध पान कराना शुरू किया और वह बच्चा भी जैसे जैसे पीना शुरू किया और मुख लगाया तो वो उनके देखते देखते बच्चे को बाहर लेकर के आ गई और वो फिर भी देख रहे कुछ भी नहीं कर पाए और ऐसे करते करते उन्होंने शंकर जी को याद किया कहते हैं यहाँ रोष समन्न भी जोर से पीना शुरू किया दूध तो पीना ही पीना है साथ ही साथ दूध के जहर को भी पीना है और दूध और जहर पिलाने आई जिन प्राणों ने जिन प्राणों को लेकर के आई है उसके प्राणों प्राणों को को भी पी जाना है है करके और क्योंकि किसी के को पीना तो तो फिर प्राण हरण करने वाले अंतिम रुद्र देवता उनको तो याद करना होगा कहते हैं रोष समन्विता पीने लग गए वो और जैसे ही जोर जोर से पीना शुरू किया कि वो फिर चिल्लाने लग गई सा मुन मुंच चमुन चाल प्रभासिणी निष्पीड निष्पीड माना खिल जोर जोर से चिल्लाने लग गई मुझे छोड़ छोड़ छोड़ दो दो दो जोर जोर से चीखने लग गई नेत्रे उनकी पलट गईं हाथ पैर इधर उधर पटकने लग गई पसीने पसीने आ गए शरीर में प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोरोहा कभी इधर पाँव पटक रही हाथ पटक रही जोर जोर से छटपटाने लग गई चीख चीख करके रोने लग गई लेकिन भगवान तो जानते हैं एक तो पकड़ते नहीं है और पकड़ेंगे यदि तो छोड़ते नहीं है।, उनकी पकड़ बड़ी है और उनको कोई दूसरा पकड़े तो वो छोड़ा करके भाग भी जाते हैं सूरदास जी कि यहाँ से भाग जाते हैं पर सूरदास जी कहते ठीक है भाई मुझे निर्बल जान करके तुम छोड़ा करके भाग जा रहे हो अच्छी बात है हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोही लेकिन सच्चा भागना सच्चा छोड़ाना मैं तब मानूंगा जब यहाँ से भाग के बताओ ये भक्त दावा करता है मेरे यहाँ से भाग नहीं सकते हो हृदय से जब जाओगे तो ही भगवान ने उनको जोर से पकड़ा जिसको भगवान पकड़ लें छोड़ते नहीं हम लोग पकड़े यदि तो क्योंकि हमारी ताकत कम है भगवान कहीं जोर से इधर उधर होने लग जाएंगे तो हाथ छूटने का डर रहता है भगवान ही यदि स्वयं पकड़े तो छूटता नहीं और भगवान पकड़ते हाथ है किसके भक्त के पकड़ते हैं क्योंकि भक्त असहाय महसूस करता है अपने आप को भगवान के ही बल उसके पास में रहता है और ज्ञानी तो भाई प्रौढ़ बालक है बड़ा हुआ बच्चा है इसलिए बड़े बच्चे की खबर माता पिता को ज्यादा लेनी नहीं पड़ती छोटे बच्चे के प्रति उनकी चिंता करनी पड़ती है भगवान के सामने जो छोटे बनकर के आते हैं भगवान उनको पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं दो बच्चों की कल्पना करें बंदरिया के बच्चे और बिल्ली के बच्चे दोनों के बच्चों में बहुत फर्क हैं बंदरिया के बच्चा जो होता है स्वयं पकड़ता है और माँ छलांग मार करके मनचाहा उड़ान भरती उसको चिंता नहीं करनी पड़ती बच्चे को खुद संभलना होता है जितने ताकत पर ताकत से पकड़ेगा बच्चा बंदरिया का बच्चा उतने ही उसकी रक्षा होगी यदि कहीं थोड़ा कमज़ोर हुआ तो बच्चा अपने आप नीचे गिर जाएगा तो माँ की ज़िम्मेदारी नहीं हुआ वो तो उछाल मार रही और बिल्ली के बच्चे बिल्ली का बच्चा जब होता है तो बिल्ली के बच्चे को बिल्ली स्वयं पकड़ करके ले जाते बिल्ली पकड़ बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ता इसलिए बिल्ली के बच्चे को ले जाते समय बिल्ली बहुत सावधानीपूर्वक ले जाती है कि कहीं इसको कहीं चोट न लग जाए लोग कहा करते हैं ऐसे भगवान के भक्त हैं और भगवान के खोज में निकलने वाले लोग हैं ज्ञानी स्वतंत्र है वो स्वयं की ताकत से पकड़ता है जानता है और भक्त अपने आप को निर्बल मान करके भगवान के ऊपर में अपने आप को समर्पित कर देता है और भगवान जो पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं और भगवान चाहे राक्षस को पकड़े असुर को पकड़े चाहे भक्त को पकड़े उनकी पकड़ मजबूत है छोड़ते नहीं तो वो छोड़ नहीं, नहीं। छोड़े तस्या गभीर रंगसा सा देव चाल सग्रह चिल्लाई और चिल्लाते चिल्लाए जब प्राण निकलने के समय आया तो उन्होंने अपना रूप सामने प्रकट कर दिया और धड़ाम से जमीन पर वो गिर पड़ी कई कोशों तक फैले उनका शरीर कहते हैं पदमानोपी तदेहस त्रिगव्यूतर द्रुम कोश के लंबी चौड़े जगह पर जहां जहां वृक्ष थे उन वृक्षों को भी गिरा पर पड़ गए कितना लंबा हो सकता छह छोश लंबा चौड़ा अब ये क्या संकेत है ये तो संत महापुरुष बताएंगे छह कोश का मतलब पंचकोश का यदि होता तो कोई ना कोई गणित लगाना शुरू कर देता कि पंचकोश भाई हमारे अंदर रहने वाले वही पंचकोशी होंगे या कहते हैं जैसे कि यह पूतना अविद्या है पंच परवा अविद्या है उसके साथ गणित तो फिट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन छह कोष का मतलब शाटकोष की ये कौन कौन सी चीज हो सकती है इसका संत लोग अपने विचार से करते रहेंगे हम लोग क्योंकि इन बातों में पढ़ेंगे तो देर हो जाएगा सारे वृक्षों को चूर्ण कर करके वो गिर पड़े ईशा उसके रूप का वर्णन किया बड़ा विशाल है उसकी ओर हम लोग नहीं जाएंगे लेकिन अब उस पूतना की माया जैसे ही हटी उनके पास से यशोदा के और रोहिणी के पास से अन्य गोपियों को भी मालूम पड़ गया कि यहाँ पर बच्चा है नहीं वो कहाँ गए कि बोले कि एक माई आई थी देवी आई थी वही उठाई के ले गई होगी तो बाहर खोज करने लग गए देखे कि शरीर पड़ा हुआ उसके शरीर पर छाती पर एक छोटा सा नन्हहा बच्चा अभी भी चिपका हुआ है और दौड़ते दौड़ते जा करके उस बच्चे को माँ यशोदा को उठा करके गोपियों ने समर्पित कर दी माँ यशोदा डर गई कि इस बच्चे को इस प्रेतनी ने इस भूतनी ने अपने शरीर पर लिपटाया इस बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए डर के कारण गाय के खुर के नीचे के धूल लेकर के उसके शरीर पर लेपन करना उस पर छिड़कना गाय के नीचे ले जाकर के गाय के पूँछ से उसको झाड़ने लग गई और गोबर लेकर के पूरे बारह अंगों में अलग अलग जहाँ पर तिलक लगाया जाता है उन उन अंगों पर गोबर गोबर का ले, लेपन गोबर और भगवान के के पवित्र नामों के द्वारा इनकी रक्षा किए यशोदा विदधिरे सम्यग् गोमूत्रेण स्नापयत्वा स्नाज शक्रता सुनाम भी गोमूत्र से स्नान कराया इसके बाद फिर गोधूली से पूरे शरीर पर लेप लगा करके उनको स्वच्छ किया और शक्रता शकृत कहते हैं गोबर को विष्ठा को उसके द्वारा फिर बारह अंगों पर लेप करते हुए भगवान के पवित्र नामों से उनकी रक्षा किए इन नामों का उच्चारण करते हुए यदि बच्चों के शरीर पर जल भी छिड़क दिया जाता है तो कोई भूत प्रेत या कोई जादू टोना लगा हो तो बच्चे का वह जादू टोना आदि का ये मंत्र है पूतनाष्टक जो बच्चों को यदि कुछ हो जाए इतना भी अगर पढ़ करके आप बच्चे को भगवान पर भरोसा करके कर कुछ खिला दें या तो फिर जो उसके ऊपर में जल भी अगर छीटा मार देंगे भगवान के ये पवन पावन नामों में वो शक्ति है जब हम किसी को साधारण गाली देते हैं और गाली तक किसी को लग जाती है तो भगवान के नाम क्या किसी को लगेंगे नहीं विश्वास करके अगर इनको कोई कहे करे तो किसी सब प्रकार की जो है आपत्तियाँ दूर हो सकती हैं अव्यादोघ्रिमणिच्युत विष्णु हरिस्तु पश्चात मधुभाजन कोणेशुशंखांद्रता हलधर पुष्ता भगवान् शयानम पाधव हे गोविन्द जब ये बालक चले तो उस समय रक्षा अच्छा करना हे माधव जब ये शयन कर रहा हो तो कहीं बाहर के कोई भूत प्रेत आकर के सोए हुए बच्चे पर कोई असर न कर पाएं तो चलते समय इसकी रक्षा करना आशीन श्री पति भगवान लक्ष्मीपति जब ये बालक कहीं बैठे तो बैठे हुए में किसी कोई संकट इसके ऊपर में न आए लक्ष्मीपति इसकी रक्षा करते रहे करते रहें। श्रीहपति पातु, और यज्ञ समस्त यज्ञों के के फल भोक्ता जो हैं, वो रहे पति सारे ग्रह पीड़ा को दूर करने वाले कुंडलनी में यदि कहीं गलत जगह पर ग्रह फंस गया हो किसी महान से महान ग्रह दशा फंस गया हो ग्रह दशा आ चुकी हो वो ग्रह दशा को दूर कर देना प्रभु भुंजान खाते समय कहीं दूसरा आकर के इनको खिलाते समय कोई खराब चीज न देते दे। जो बच्चों को लगने वाले भूत प्रेत हैं डाकनी शाकनी यातुधान यातुधान्डा ये सबके सब भगवान के नाम लेने से दूर हो जाएंगे ृद्धाल ये सारे देव सब दूर हो जाएं रेवता रेवती ये नश्यं विष्णोर बड़ा पावन मंत्र है देखिए यदि कोई बच्चों के ऊपर में इनको पढ़ करके प्रयोग करके देखे एक तो भगवान नाम से हमारा हमारी भी पवित्र होगी इस प्रकार से उनकी रक्षा किए और इसके बाद फिर फिर दूध पान कराया, स्नान आदि करा के करन करके मंत्रों से अब माँ को लगा अब पवित्र हो गए हैं अब कुछ नहीं होगा और इसके बाद फिर स्तन पान करा करके मैया ने बिस्तर पर लेटाया और धीरे धीरे करने लगे सोजा लल्ला soja raja soja soja lalla soja soja raja soja khakki dekh sulaye mamta bavari. Mamta, bavari mamta maa ki bavari mamta maa ki bavari mamta maa ki bavari soja raja soja सोजा लल्ला सोजा लोरी गा गा करके सुनाती थी जैसे मदालसा सुलाती थी और सुलाते समय जब कोई बच्चा रोने लग जाए तब भी वो रोते हुए बच्चे को भी यदि बंद करते रोने के लिए बंद करते तो भगवान के नामों का उच्चारण करते शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनों से संसार माया परिवर्जित सी बेटा तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त हो संसार से तुम परे हो तुम्हारा धर्म नहीं है रोना संसार में फंसे लोग रोते हैं तुम तो अभी संसार से बाहर हो तुम्हारा रोना क्यों रो रहे हो तुम तो शुद्ध हो संसार का मेल अभी तो तुम्हारे अंदर लगा तुमको लगा नहीं है तो जैसे मदालसा सुलाती वैसे ही मना करती है रोने से उसी प्रकार से सुलाते समय भी गाती है उसी प्रकार से मैया भी बड़े मीठे मीठे स्वर में और सुलाती बच्चे को तब तक मथुरा से रास्ते में जो अभी तक थे थे नंद आदि वो वो भी आ गए और ब्रजवासी जितने लोग लोगों ने कोस के के दूरी पर फैले हुए उस पूतना के शरीर को अलग अलग काट काट करके उनके दास संस्कार किया श्री सुखदेव जी कहना यह चाहते हैं कि राजन आपको एक रहस्य बता दू कि ये भगवान परम दयालु मारने के के उद्देश्य उद्देश्य से से आई आई थी, थी, थी, जहर पिलाने मां मां का रूप धारण की थी, लेकिन की लेकिन भावना उनके अंदर नहीं थी ऐसे पूतना को भी भगवान ने मां की गति प्रदान की मां को जो गति प्रदान जो गति मिलनी चाहिए वही गति प्रदान कर दी राक्षसी किं पुनः परमात्मने यच्छन किन्नु रक्तास्तनमातरो यथा यदि दुर्भावना दूत के जगह में जहर पिलाने वाली को भी उत्तम गति प्रदान कर सकते हैं भगवान तो फिर कोई भक्त भावना से यदि भगवान के सामने रखकर के भोग लगाते हैं तो उनको भगवान कौन सी गति दे सकते हैं आप सोच सकते हैं राजन श्रद्धा से जो भगवान की सेवा करते हैं उनकी भावना से भोग लगाते हैं उनको कौन सी गति दे सकते हैं आप पुनः किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मने ने यक्षण प्रिय उत्तम से उत्तम वस्तु प्रदान करें और फिर उनके बारे में भी तुम सोच सकते हो राजन गायों ने जिन्होंने दूध पान कराया ये तो क्योंकि सनातनी कथा है पुरातनी कथा है अभी तो गायों का दूध पान बाकी है लेकिन कह रहे हैं कि जिन गायों के दुग्ध पान करते हैं भगवान और जिन माताओं की दूध पान किए हैं उन माताओं को फिर तो कहना क्या रक्ता मातरा तन मात्रो यथा पदभ्याम भक्तहदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदिता अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान अपिवत्नम स्तनम भगवान स्वयं जिनके जिनके चरण कमलों को छूने के लिए दर्शन करने के लिए बड़े बड़े भगत तरसते हैं जिनके कर कमलों को अपने सिर पर रखवाने के लिए लोग लालायित रहते हैं वही भगवान जिनके छाती पर स्वयं अपने हाथ रखे अपना मुख स्पर्श कराए अपने चरण कमलों को रखें तो क्या उसको सदगति प्राप्त नहीं होगी पापी चाहे कितना भी कैसा भी हो लेकिन भगवान की भी तो अपनी शक्ति है उनको भी पाप पाप को पचाने की शक्ति भी तो उनके हैं नाम में उनकी इतनी शक्ति है कि समस्त पापों को समाप्त करने की तो फिर वो साक्षात स्वयं जिनको जिनके शरीर पर लिपटे उनको दिव्य गति मिल गई इसमें कौन से आश्चर्य की बात है राजन इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कहते इस प्रकार से स्वर्ग को प्राप्त की उन्होंने याद धान्य पिसा स्वर्गम जननी गतिम एक सुगंध आई इनके शरीर से क्यों क्योंकि भगवान का मुख लग चुका है बदबू आने वाले इस शरीर से भी खुशबू आने लग जाते हैं जब भगवान का स्पर्श पा जाता है या भगवत प्रसाद पा जाता है भक्त तो और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ खुशबू कहाँ से आ रही है नंद आदि को तो सब लोगों ने बताया ये उसी पूतना के शरीर की गंध है जो बच्चे को लेकर के भागे थे इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया भगवान ने और इसके बाद शकट भंजन की लीला का वर्णन किया है श्री शुभदेव जी ने एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र भी आया और बच्चा थोड़ा बड़ा होकर के हल्का सा अपने आप करवट ले ली अपने शरीर के बल से करवट ले ली तो मैया को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरा लाला आज अपने ही बल से पलट गया हमको पलटाने की जरूरत नहीं पड़ी इसका मतलब मेरे बेटे में अब ताकत आ रही है और यह स्वयं भी पलटने में समर्थ हो गया बड़े खुश हुए और खुश होकर के नंद जी को भी बताए नंद जी ने कहा फिर क्या किया जाए तो बोले कोई उत्सव कराओ तो उत्सव करने के उद्देश्य माता माताओं को ही बुला करके उन्होंने एक सुंदर औथानिक उत्सव उनके करवट बदलने के उपलक्ष्य पर माताएं आई ढोलक आदि लेकर के बजाने लग गई गीत गाने लग गई और बहुत सी बहनें आ गई माताएं आ गईं तो पास में जगह कम पड़ गई तो उन्होंने बच्चे को पलने को थोड़ा दूर रख दी भी जब भीड़ हो गई तो बच्चे को नींद आने लग गई डिस्टर्ब ना हो विघ्न ना हो यह सोच करके बाहर आंगन पर ले जाने की कोशिश किए तो छक, लेकिन पास में ही एक छकड़ा था छकड़े में कहते हैं है। ले जा करके छकड़े में ही छकड़े के नीचे उसको बांध दिया पलने को और ऊपर लिटा दिए बच्चा आराम से सो गए और इधर में सब मस्ती के साथ में गीत गाती हुई उत्सव मना रही थी बच्चे की नींद खुली तो बच्चा रोने लग गया दूध पीने के लिए लेकिन अब जब ढोल बजा बजा करके कीर्तन में मस्त हैं जिनके लिए उत्सव मना रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं उधर कोई ध्यान देने वाला नहीं बच्चे को रोष आया उसने उस छकड़े को अपने पांव से ऊपर ठोकर मारा और ठोकर मारते ही छकड़ा उलट गया और छकड़े के उलटते ही उसमें छकड़े में जितने दही मक्खन आदि थे उनके बर्तन से भी वो भी सब नीचे गिर गए उल्टा पलट करके बल्कि बच्चे के ऊपर नहीं पड़ा लेकिन बच्चे को कुछ हुआ नहीं और जो लोग देख रहे थे बच्चे लोग वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए आवाज सुनकर से उलट गया। बताने वालों पर ही गुस्सा करने लग गए क्योंकि अभी तो ये कोई भगवान है इस प्रकार से तो जानते नहीं है साधारण बच्चे में ये ताकत नहीं आ सकती ये सोच करके बताने वालों पर ही गुस्सा करने लग गए ये शकटा सुर उत्क नाम का हिरण्याक्ष का एक बेटा था और शाप साफ वहां पर शरीर रहित होकर के घूमता फिरता था जिस चीज में बैठ जाता था वही उसकी आकृति बन जाती थी क्योंकि इन्होंने लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के जब इनके बचपन में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच सबसे छोटा बेटा था बड़ा ताकतवर था ताकत है लेकिन ताकत का गलत उपयोग ऋषियों के आश्रमों में जाते थे बाग बगीचे में जाकर के सुंदर सुंदर जो फूलों के पेड़ हैं, हैं फलों के पेड़ उखाड़ करके फेंक देते थे। है मूर्ख, शरीर हो जाएगा तो और उसी समय से इसका शरीर दिखाई नहीं देता था जिस चीज में बैठ जाता था वैसा ही हो जाता था वही उत्कृष्ट शकट के ऊपर में आकर के बैठा था और जब था वो ऋषि ऋषि के सामने तो ने निकले हुए वचन को भगवान पूरे करते हैं तो वो भी कार्य सिद्ध कर, सिद्ध करना था इसलिए छकड़ा उलट करके और शक्टा उत्कृष्ट का उद्धार भी हो गया और इधर भी एक मई लीला का दर्शन हो गया जिसको जिन लोगों ने देखा बच्चों ने देखा तो छोटे बच्चे वो तो दिमाग नहीं लगा सकते कैसे हो सकता है जो नहीं देखे वो तो कैसे लगा सकते हैं इसके बाद फिर कुछ दिन बीता एक दिन मैया बच्चे को लेकर के लालन कर रही थी पालन गोद में ली हुई थी भगवान तो समस्त रिद्धियों के सिद्धियों के मालिक है अनिमा, महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व ये सब योग सिद्धियाँ हैं इसलिए वो योगेश्वर कहलाते हैं योगेश्वरों के भी योगेश्वर कहलाते हैं महायोगेश्वरात कृष्णात् साक्षात कथाथा स्वयं महायोगेश्वर कहलाते समस्त सिद्धियाँ हैं और अपने भक्तों के हित में या किसी को अपने अनुकूल करना हो तो उन सिद्धियों का कहीं कहीं उपयोग कर लेते हैं भगवान ने अपनी गरिमा सिद्धि का उपयोग किया यहाँ थोड़े हम गरिमा सिद्धि जिनके पास में होती है वो अपने शरीर का वजन बढ़ा लेते हैं कोई उठा नहीं सकता लंका में रावण के दरबार में खड़े हो गए अंगद यदि मेरे पैर उठा दो तो में सीता जी को हारा भगवान की कृपा से उनके पास में गरिमा सिद्धि थी सिद्धि की तो आकाश में में रुई भांति उड़ जाता है, जाता है, है, है। हल्का हो पानी तैरता महिमा सिद्धि होती है तो जब चाहे भयो पर्वताकार शरीरा हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लेते हैं लघिमा सिद्धि होती है अति लघु रूप धरे वो लंका ही चले वो सुमेर, भगवाना, लग्मा, ये सूक्ष्म सु, सूक्ष्म सूक्ष्म सिद्धि में भी रूप रूप ले ले करके करके जैसे इंद्र ले कर और दी के गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वैसे परमाणु रूप ले करके कहीं भी प्रवेश किया जा सकता है योगियों के पास भी सिद्धि और ये तो महायोगीश्वर भी है योगेश्वर भी हैं उन्होंने बच्चे को वजन बढ़ाया और माँ तो समझी नहीं और वजन को देख करके उसे उन्होंने बच्चे को नीचे रख दी गिर कूटवत मानो कोई पहाड़ है। इतना बजन बढ़ा तो मैया ने धीरे से जमीन पर रख दी और अपने काम में जा करके लग गई। और इतने वजनदार को अब भला कौन उठा सकेगा मैया भी सोचते रहे कि उसको तो हम उठा नहीं पाएंगे अब ठीक है थोड़ी देर में जाएंगे अपने काम में लग गई तब तक एक बवंडर आया जोर से भगवान चाहते तो जैसे मैया के गोद में अपनी गरिमा सिद्धि का उपयोग करके अपने भजन बढ़ा करके जमीन पर बैठाने के लिए विवश कर दिए माँ को उसी प्रकार से उस बगंडर के सामने भी अपनी गरिमा सिद्धि को रख सकते थे वो उड़ा नहीं सकते थे लेकिन भगवान उसके सामने लगीमा सिद्धि को प्रयोग कर लिए। एकदम लघु हो गए हल्के हो गए जिससे उनको उठा करके ऊपर आकाश में उड़ाने में सुविधा हो और फिर ऊपर में ले जाएगा तो गला तक पहुंचूंगा तो आराम से इसको समाप्त करने में सुविधा हो जाएगी खेल खेल में बहुत कुछ करना चाहते हैं बचपन से ही इनके जो ऐश्वर्य भी दिख रहा है लेकिन ये ऐश्वर्य लोग माधुर्य के उपासकों को ये ऐश्वर्य दिखेगा नहीं ऐश्वर्यमयी लीला जब महाभारत के युद्ध के मैदान में उतरते हैं जरा के सामने आते हैं तब उनका ईश्वर प्रकट होता है अभी तो उनके पहले जब तक कि कंस आदि को को नहीं मार को नहीं मार मार डालेंगे डालेंगे राक्षसों तब तक तो इनकी मधुर राश्रय मधुर तो लेकर हल्का शरीर बना दिया वो दैत्य आया और रजसा रजोगुण को लेकर के जैसे हमारे आंखें बंद कर देता है माया बंद कर देती है रजोगुण पूरे शक्ति को को बंद बंद कर कर देती देती है, ढक ढक वैसे ही रजसा पूरे ब्रज को उन्होंने दिया। बंद कर लिया, लोगों ने देख नहीं नहीं, क्योंकि धूल अंदर जा रही हैं तो बंद कर दिया उसी समय पर उस बच्चे को लेकर के घूमते घूमते वो भवंडर जिसको तृणों का आवर्त तिनकों का घूमता हुआ चक्रवात और बच्चे को लेकर के भाग गया और थोड़ी देर में देखते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है वो सब गहर घबराने लग गए इधर उधर लग गए तब तक तो वो बवंडर ऊपर ऊपर आकाश में ले गया जैसे पहुंचा भगवान ने देखा कि अब ठीक अब उचित समय तो फिर भगवान ने अपनी गरिमा सिद्धि को अपनाया तमसमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृह उत्सृष्टुम ना शक्नो अद्भुत अरभक है उसने गला पकड़ा भगवान श्री कृष्ण ने और अपना भजन बढ़ाया गरिमा शिव जी के बल पर आप भजन बढ़ाया जैसे पर्वत की भांति और गलत ग्रहण निश्चे लोचना गला दबाते ही उसके आंखें आखें पुतलियां उलट गयी और अब रावा वो जमीन पर नीचे गिर पड़े ब्रज में गिर पड़े धराम से गिर पड़े और उसमें भी उसके ऊपर में भी जाकर पड़े चट्टान में पड़े हुए बच्चे की भांति दिखाई दे रहे हैं तम अतिक्षा पति शिलायाँ विशीर्ण सर्वावय कराल पुरुद्रशरेण विद्धम स्त्रियोद्तृशो स माताओं ने बहनों ने देखा कि बच्चा उस चट्टान के ऊपर में पड़ा हुआ है और डरते डरते फिर जा करके उस बच्चे को उठा करके मैया को समर्पित कर दिया प्रादाय मेहृ प्रतिहृत्यस्मिता हर, प्रति कृष्ण तस्ो रसी लंबमा तम स्वस्तिम्थ पुरुषादनीत विहायता मृत्युमुखा प्रमुखम मौत के गमितो देखो राक्षस ने इसको मौत के मुख में ढकेल दिया था लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की इस बच्चे को मौत से हमको छुड़ा करके लाके दे दिया नंद जी से कहा नंद जी भगवान की पूजा कराओ भगवान ने रक्षा कर दी है अब पंडितों को भी जो है लगा ब्राह्मणों को लगा चलो इसी बहाने भगवान की पूजा भी हो जाएगी थोड़ी बहुत भगवत चिंतन भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी आजीविका के लिए बहुत चीज़ मिल जाएंगी अब देखो उनके पंडितों के पास में किसी चीज़ की कमी नहीं थी लेकिन उनको भी मालूम पड़ गया था कि इस समय नंद जी का हृदय परम उदार है और इनको यदि कोई मांग ले तो ये बिल्कुल इतने खुश हो जाते हैं तो नंद जी को खुश करने के उद्देश्य कि लाला के उद्देश्य अगर इनको कुछ मांगते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उनको और प्रसन्न करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ कह देते थे तो उनकी पूजा दक्षिणा आदि से भी उन्होंने पूर्व उनकी भावनाओं को पूरी की एक दिन की बात है मैया फिर दूध पान करा रही थी काफी देर हुए दूध पान करते करते और दूध पान करते करते ही उसको जम्हाई आने लगे नींद आने लग गई और जैसे ही जम्हाई ली भगवान खेल खेल में पता नहीं कौन सी भावनाओं को दृढ़ करना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं कि मैया तुम हमारी चिंता न करना हम साधारण नहीं हैं तुम देख लेना लेकिन ऐश्वर्य को फिर दिखा करके अपनी माया से उस प्रभाव को छिपा भी देते हैं। फिर भूल भी जाती है तो तो बच्चे के मुख में देखते हैं कि आकाश है पृथ्वी है, आकाश में दिखने वाले ये रहे हैं हैं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं नदियां दिखाई दे रहे हैं अनेक वन दिखाई दे रहे हैं भूतानी यानी स्थिर जंगमानी चलते फिरते समस्त जीव उनके अंदर दिखाई दे रहे मुख में अब बताओ इसको देख करके माँ की स्थिति क्या हो जाएगी जो अपने बच्चे को एक साधारण बच्चा ही समझ कर और डर के कारण मृग नयनी जैसे मृग हरिणी किसी शेर की आवाज सुने तो तुरंत आंख बंद करके वही न तो उसकी भागने की इच्छा भी होती या बिल्ली को देखकर कर बिलार को देखकर के पानी पीता हुआ कबूतर या कबूतरी अचानक सामने पड़ जाए तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं भागू कि न भागू और उसी समय में झपट्टा पाट करके उसको ले लेते हैं ऐसी स्थिति आ गई मैया के तो मालूम ही नहीं पड़ा एकदम डर के कारण आंख बंद कर ली उस चित्र दृश्य को देख करके मृग शावाक्षी नेत्र आशीष सुविस्मिता बहुत आश्चर्य पड़ गई शुभदेव जी ने आगे कुछ बताया नहीं इसके बाद क्या बोले आग बंद कर ली फिर क्या सोची क्या हुआ उनका नहीं कि बंद कर दी। एक दिन फिर गर्ग जी का आगमन हुआ। वास्तव में गर्ग जी का आगमन भी महापुरुषों के पहले से बातचीत के परिणाम स्वरूप था शांडिल्य जी नंद जी के पुरोहित हैं और गर्ग जी यदवंश के पुरोहित हैं शांडिल्य जी ने नंद जी को यह परामर्श दिया कि वसुदेव जी का बेटा जो रोहिणी का बेटा है उनके नामकरण का संस्कार आ चुका है समय आ चुका है और उनके आचार्य यदुवंश के आचार्य गर्गाचार्य जी हैं उनको आप बुला करके उनका नामकरण संस्कार करा दीजिए और नंद जी मेरी तो हार्दिक इच्छा ये हो रही है कि वर्तमान में साक्षात भगवान शंकर से जिन्होंने आयुर्वेद समस्त ज्ञान प्राप्त किया है शंकर जी के शिष्य हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा जी के पुत्र भी कहलाते हैं गर्गाचार्य जी और ज्योतिष शास्त्र का ज्योतिष शास्त्र के जिन्होंने रचना की हैं उनके समान इतना बड़ा ज्योतिष ज्योतिषी भी कोई नहीं है हमारी बड़ी इच्छा है कि बल्कि आपके लाला के भी नामकरण अगर उन्हीं के द्वारा हो जाए तो अच्छा वेद को तो नहीं बताए कि ये कौन है लेकिन उनको बताते हैं कि उनके नाम आपके लाला का भी और वसुदेव जी के लाला का भी रोहिणी के बेटे का भी नामकरण हो जाए ऐसा कुछ कुछ जगहों में कुछ पुराणों के अंतर्गत कथा है तो उनके कहने पर व नंद जी ने स्वयं गर्गाचार्य जी के आने पर कुपशंडिल से मिलने के लिए आए थे और गर्गाचार्य जी के आने पर नंद जी ने उनसे प्रार्थना की और सांडिल्य ऋषि ने भी प्रार्थना की भगवान इन बच्चों का नामकरण कर दीजिए स्वीकार करके उन्होंने नामकरण किया नाम रखते समय एक कार रखते हुए जो रोहिणी के बेटा था उसको कहते हैं अजम अजम हिरोहिणी राम इति हिरोहिणी पुत्रो ये जो रोहिणी का बेटा है रोहिणी का बेटा होने के कारण तो इसका एक नाम रोहिणी भी होगा और ये अपने क्रियाओं के द्वारा हाव भाव के द्वारा सेवा के द्वारा सबके मन को रमाएगा इसलिए राम कहलाएगा रमाता है इसलिए रमयती सर्वेशां मनांशी रामा कहलाएगा और दूसरी बात समस्त योगी जिस पर रमण करते हैं अपने मन को रमाते हैं इसलिए भी इनको रा, राम कहा जाएगा बल इसके पास में बहुत होगा इसलिए दूसरा नाम इसको बल कहा जाएगा और दोनों को कभी कभी एक साथ मिलाकर बोल देंगे बलराम कह दिया करेंगे बलम यदु भावात जब यदुओं यदु, के बीच में आपसी मतभेद होगा तो मतभेद वालों को आपस में बिठा करके सबको खींच करके और एक करेगा एकता के सूत्र में बांधेगा इसलिए संकर्षणात्कर्षण विदु सबको एक सूत्र बांधेगा यह वही नहीं होने देगा इसलिए इनका नाम संकर्षण संकर्षण के नाम के बहुत से अर्थ बताते हैं क्योंकि भगवान भी एक बार जब महामाया को भेज रहे थे कि जाओ जाकर के देवकी के गर्भ से उसका कर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ेगा भगवान ने स्वयं कहा था तीसरी बात स्वयं इन्होंने यमुना जी का भी किया था ब्रज में जब एक बार जाते हैं और खेल के लिए बुलाना चाहते हैं यमुना जी को लाना चाहते हैं लेकिन यमुना जी क्यों आएंगे कोई ज्यष्ठ के पास में बहू कैसे जाएगी मर्यादा में बंधी थी और ये तो उन गोपियों के साथ में रात्रि रात्रिविहार करना चाहते थे गुस्से में आकर के उन्होंने यमुना जी को ही खींचना शुरू किया और उस के कारण भी संकर्षण नाम पड़ा तो संकर्षण नाम तीसरा और चौथी बार इन्होंने अपने हल से हस्तिनापुर को डुबाने के लिए खींचतान करके पूरे गंगा जी में डुबाने की कोशिश किए थे इसलिए भी शंकर कहलाते हैं ये साक्षात नाग अनंत देव कहलाते हैं उनके अवतार हैं इस प्रकार से उनका नाम बताएं और जो दूसरा बालक था उस बालक का नाम रखते हुए कहते हैं कि राजन नंद जी ये जो बालक है इसके पहले तीन वर्ण हो चुके हैं आसन वर्णास्त्रो गृहयुगम तनु शुक्ल था पीत इधानी कृष्णतांगतः इन पंक्तियों की थोड़ी संगति लगाने में कठिनाई आती है क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में इनका ऐसा उल्लेख आता है कि सतयुग में इनका शुक्ल वर्ण होता है इसके बाद फिर पीत वर्ण होता है त्रेता में और इसके बाद फिर द्वापर में रक्त वर्ण होता है और कलियुग में कृष्ण वर्ण होता है उनके साथ मिलान करते हैं यदि युगानुसार रूप और आगे ग्यारह स्कंद में भी बताएंगे भगवान के युगानुसार रूप रू कलियुग में उनका कृष्ण वर्ण बताते हैं उनके साथ संगति लगाएंगे तो द्वापर वाला जो ये रूप है उसके साथ पूरी संगति नहीं बैठती है और ब्रह्म आदि में तो कलियुग में जन्म लेना भी बताया गया है लेकिन हम लोग उस पर न जाएं हम केवल जो भागवत में है उसके ओर ध्यान दें कहते हैं पहले इसके शुक्ल रूप हो चुका है रक्त रूप हो चाहे लाल रूप हो चुका है और पीत रक्त पीत रूप भी हो चुका है जैसे त्रिगुणात्मिका माया के अंदर लोहित शुक्ल कृष्णा ये तीन वर्ण हैं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तो एक एक गुण को स्वीकार करके भगवान अलग अलग रूप धारण कर चुके होते हैं और एक चौथा रूप मिश्रित रूप ले चुके होते हैं यहां तो कहते हैं कृष्ण वर्ण लेकर के आए कृष्णतांगता और तांग गता की ओर एक ऐसा संकेत है कि इनका वर्ण कृष्ण है और काम करते समय में भी ये कृष्ण कर्म करेंगे दो प्रकार तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख शास्त्र में आता है कृष्ण कर्म शुक्ल कर्म कर्म और मिश्रित कर्म कृष्ण कर्म कहते हैं गलत कर्मों को खराब कामों को ये कृष्ण कर्म कर्म कहते हैं शुक्ल अच्छे कर्मों को वेद विहित कर्मों को जो उनको शुक्ल कर्म कहा जाता है और दोनों से मिले जुले कर्म होते हैं उनको मिश्रित कर्म कहा जाता है और सचमुच ये नाम से भी कृष्ण हो, हो रहे हैं वर्ण से भी कृष्ण हो रहे हैं और कर्म से भी दुनिया की दृष्टि से कृष्ण कर्म दिखाई देगा लेकिन इनके कृष्ण कर्म शुक्लता के लिए है लोगों के चित्त को शुक्ल बनाने के लिए है। दुनिया की दृष्टि में कृष्ण है मतलब टेढ़े कर्म इसीलिए ये लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं इनकी जो लीलाएं हैं मनुष्य के अनुकरणीय नहीं बल्कि चिंतनीय है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है उनकी लीलाएँ उनकी जो जीवन में उतार उतारने लायक बातें हो सकती हैं लेकिन कृष्ण के आचरण पर हम लोग यदि कृष्ण की तरह जीवन यापन करना शुरू कर देंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेढ़े हैं और वो टेढ़े कर्म करके हम सबको शुद्ध करने के लिए है तो कृष्ण कर्म नाथ के ऊपर में नाथना हम लोगों के बस की बात नहीं है सोलह का पालन पोषण हम लोगों के बस की बात नहीं है दुनिया के दृष्टि में बिल्कुल विरुद्ध दिखाई देते हैं मर्यादा से अलग जाते हुए दिखाई देते हैं चीरहरण बात में नहीं समझ में आती है और रास समझ में नहीं आती लेकिन जो वर्णन कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो रास का वर्णन सुनेगा या कहेगा चिंतन करेगा उसके सारे हृदय की कलुष्ता बिटेगी स्वयं सुखदेव जी तो शुभदेव जी स्वयं समझते हैं कि ये शुक्लता के लिए कर्म शरीर से कृष्ण और दुनिया की दृष्टि से कर्म करते हुए भी कृष्ण मतलब विपरीत कर्म करते हुए दिखाई देंगे लेकिन अंदर से ये रहेंगे इतने पवित्र होंगे प्राग जात स्तवात्म जहा वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्ष अब वासुदेव नाम को पड़ेगा इसका क्यों क्योंकि ये किसी समय में वसुदेव के यहाँ हुए थे अगर ऐसा कहें जैसे कि शंकर जी कहते हैं कि विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दतम जो हमारा शुद्ध अंतकरण है वही वसुदेव है और वसुदेव में माने शुद्ध अंतकरण में झल के उसका नाम है वासुदेव वसुदेवी दृश्यते अनुभूय ते इसकी यदि ऐसी व्याख्या करेंगे तब तो इनकी नजरों में लगेगा कि कहाँ इनको भगवान बनाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि इनकी दृष्टि में तो हमारा बेटा ही रहे साधारण बालक रहे भगवान न बने भगवान की भावना नहीं क्योंकि तो उसके बाद में तो फिर भाव नहीं अलग होने लग जाएगी नामों के बारे में तो कहते हैं गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंदराय जी ये तो गिने चुने नाम हैं यदि हम सब नामों को बताना शुरू कर देंगे तो जितने युग हैं सारे युग बीत जाएंगे लेकिन इनके नाम समाप्त नहीं होंगे भगवान स्वयं आगे मुचकुंद के सामने ये कहेंगे कि मैं स्वयं अपने जन्मों के बारे में नहीं जानता कितने जन्म हो चुके हैं अपने नामों के बारे में मैं मैं मैं नहीं नहीं जानता जानता जानता कि कि कितने कितने नाम हो हो चुके चुके हैं? हैं? हैं अपने के बारे में गुण कि कहते समस्त नामों को गर्गाचार्यू कोई भक्त दावा कर सकता है कि मैं उनके नामों को जानता हूँ बहुनिशंति नामा रूपाणी चुत्यती गुण कर्मानूपाणी वेद अनंत नाम अनंत रूप अनंत गुण हैं गुणों के अनुसार नाम पड़े हैं कर्मों के अनुसार नाम पड़े हैं जैसे कर्मों के अनुसार नाम पड़ जाता न रसोई का काम कोई करने लग जाए रोटी बनाने लग जाए भोजन बनाने लग जाए तो भोजन बनाने की क्रिया करने के कारण उसको हम लोग क्या कहने लग जाएंगे रसोई में काम करने के कारण रसोइया कहने लग जाते हैं ये कर्मजन्य नाम है भगवान जो जो काम करेंगे शत्रुओं का हनन करते हैं इसलिए शत्रुघन कहलाते हैं मधुसूदन को मधुसूदन कहलाते मधु नाम के दैत्य को समाप्त करते हैं इसलिए ये क्रियाजन्य नाम होते हैं कुछ जो है गुण जन्य नाम होते हैं जैसे दयालुता भगवान के अंदर एक गुण है दयालुता है दया करते हैं ये गुण नाम है तो गुण के कारण नाम पड़ता है क्रियाओं के कारण नाम पड़ता है कहते हैं गुण कर्म गुण कर्म के अनुसार जितने नाम हैं रूप हैं उनको मैं जानता हूँ दुनिया के लोग नहीं जानते उन सबका यदि मैं वर्णन करने लग जाऊं तो पार नहीं पाऊंगा गोप गोप ये तुम लोगों सबका कल्याण करेगा और तुम सब मिलकर के इनकी सहायता से बड़े बड़े संकटों को पार करोगे भविष्य फल भी बताना शुरू कर दिया इनको पकड़े रखना इनको छोड़ना नहीं तो तुम्हारे सामने कितनी भी प्रतिकूल स्थितियां आ जाएंगे परिस्थितियां आ जाएंगी वो प्रतिकूल परिस्थितियां आप लोगों को आप कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे इसलिए इनको छोड़ना इतना ही नहीं गुणों में ये साक्षात लक्ष्मीपति के जैसे है ये नहीं बता रहे खुलकर कि ये स्वयं लक्ष्मीपति हैं कहते हैं ये साक्षात गुणों में तस्मान समो गुण ही श्रिया कीर्त्या अनुभावी न भूपाय स्व समाहिता कीर्ति में जितनी कीर्ति नारायण के हैं वैसे ही इसकी भी कीर्ति बनेगी जितनी लक्ष्मी उसके पास में वही लक्ष्मी इसके पास में आएगी यानी कहते कि वही लक्ष्मी स्वयं आएगी बता नहीं है श्रीया कीर्ति अनुभव जो नारायण का प्रभाव है वही इसका प्रभाव दुनिया वालों को देखने को मिलेगा इस प्रकार से इनके जो है सारे गुण नारायण से मिलते जुलते होंगे इसीलिए नंद जी जो लोग संसार के लोग इनसे अगर दोस्ती करेंगे इनके साथ नाता रिश्ता जोड़ेंगे चाहे बेटे का रिश्ता जोड़ लें मेरा लाला मेरा कान्हा उसको छोटा बेटा मान करके अपने घर का और उसकी सेवा करेंगे तो उनको अंदर के शत्रु भी परेशान नहीं कर सकेंगे बाहर के भी शत्रु उनको परेशान नहीं कर सकेंगे कैसे जैसे भगवान विष्णु के आश्रय लेने वाले देवताओं को उनके दुश्मन परास्त नहीं कर सकते जो इनके साथ प्रेम करेंगे उनके अंतर के शत्रु इनको कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे क्रोध, लोभ, आदि धीरे-धीरे ये अंतर में विराजमान होकर के कर देगा। इतनी इसकी शक्ति रहेगी। ए महाभागा प्रीतिमती मानवा नान ना विष्णु पक्षा निवासुरा इसलिए नंद जी इसको अपना सब कुछ समझते हुए इसकी सेवा करते रहना और तुम लोगों का परम कल्याण होगा कह करके विदाई दिए नंद, नंद जी के यहाँ से गरगा चले गए अब अब छोटे बच्चे अब तो लेना हो गया खेल हो गया उनका अब घुटने के बल पर और हाथ के बल पर घुटरुन चलत घुटने के बल पर चलना किए शुरू किए कालेन ब्रजताल गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणीभ्याम रिंग माणु विजय दोनों बच्चे घुटने के बल पर चल रहे हैं उनको चलते हुए देख कर के दोनों माताएं जी बड़ी प्रसन्न होते हैं और दूसरे लोग भी बड़े खुश होते हैं नगर के वालों नगर वालों के दृष्टि में भी बड़ी सुंदर गोपियां भी देखते हैं बड़ी प्रसन्न होती हैं माताओं को इनकी चपलता को देखते हुए चिंता लगती है कहीं ऐसा ना हो ये घुटने के बल पर घसीटते घसीटते आग के पास में न पहुंच जाए ये कहीं ऐसा ना हो क्योंकि अभी तो छोटा बच्चा है बिच्छू आदि को तो जानता नहीं है कहीं पकड़ने ले बिच्छू को या कहीं किसी कुत्ते आदि के मुख में हाथ न दे दे तो मैया यद्यपि घर के काम करती हैं लेकिन चित्त कहाँ रहेगा चित्त बालक में भगवान की कितनी बड़ी कृपा है भक्त को मन लगाना नहीं पड़ता भगवान स्वयं उनके चित्त को खींच लेते हैं अपनी चेष्टाओं के माध्यम से अग्नि जल दिज कंट के परु, शेकात नि शेका मनसून दोनों के दोनों मैया इनके देखरेख में मन को एकाग्र नहीं कर पाते थे कोई दाल बनाती कभी, तो कभी -कभी मनसा मन अन्य मन की अनुस्थिति है एक जगह टिकती नहीं हमेशा डर रहता कोई सीम वाले पशु के पास में ना चलाए कहीं पशु कुछ कर न दे या अग्नि को न पकड़ ले या कोई लंबी दाण वाला कोई जानवर ना पकड़ ले इसको कहीं तलवार से हाथ न छू जाए असी कभी जल के अंदर कहीं गुड डूब न जाए दिज कहीं कोई कौआ हुआ आकर के इसके शरीर पर कहीं डंक मारे न चोच कंटक आदि लग न जाए तो हमेशा ची चिंता में रहती क्योंकि अब घसीट घसीट करके अपने शरीर को दूर तक ले जाती थी इस प्रकार से माँ को बचपन के घुटरुन चलते हुए सुख दिए अब अब इन हाथों का सहारा लेना बंद हुआ अब पैरों से चलना शुरू हुआ और जब पैरों से चलना शुरू हुआ तब तो मैया को और चिंता क्योंकि अब तो रूप से बाहर बाहर जाना जाना भी शुरू होने लग गया और बाहर जाना जैसे हुआ जी कहते हैं कल काले नाल अब थोड़े से बड़े-बड़े बड़े होने लग गए तो दोनों के दोनों नगर के के युवतियों के युवकों के के नगर युवतियों युवकों मन को प्रसन्न करने आओ मेरे साथ लड़ो कभी कभी किसी बछड़े के पूछ पकड़ लेते बछड़ा दूर जोर से भागने लग जाता उसके पीछे पीछे स्वयं भी कभी कभी घसीट कर लेता बछड़ा तो उसको देख करके गोपियाँ बड़ी प्रसन्न होती बालक भी बड़े प्रसन्न होते और कभी कभी किसी को देख कर के बड़े डर भी जाते ये पता नहीं बड़ा विकराल रूप वाला कौन आ गया चुपचाप तो मैया उठा करके उनको गोद में ले लेते और ऐसे करते करते थोड़ी में अब दोस्ती शुरू होने लगे बच्चों के साथ में और बच्चों के साथ खेल कूद शुरू होने लग गया और खेल कूद शुरू होते ही माँ ने घर में मक्खन आदि खाने का दूध आदि पीने का दही आदि खाने की आदत डाल दी उसका स्वाद लग गया तो पता लगने लगाने लग गए अपने दोस्तों के साथ में कि कहाँ कहाँ दही होता है दूध होता है तो उनके साथ उनके घरों में भी और अपने घर में भी खाना शुरू कर दिया लेकिन भगवान को लगा कि भाई खाते तो ज़रूर हैं लेकिन एक दूसरा उपाय किया जाए देखिए किसी के चित्त को जीतने का एक तरीका भी है। माताएं जल्दी बोलेंगी नहीं, बहनें तो तो लेकिन बहनों के हृदय में जो मेरा स्वरूप जाना चाहिए उस स्वरूप से वो वंचित हो जाएंगे उनको मेरे स्वरूप का नित्य चिंतन कैसे हो पाए बेचारी पढ़ी लिखी तो नहीं गोपियां उनका चित्त हमारे में कैसे फंसा रहे यही उपाय है कि कोई ऐसी छेड़खानी शुरू की जाए जिससे कि कहीं ना कहीं जाते समय उनको हम ही याद आते रहें ये भगवान कृपा करके जिसकी स्मृति का विषय बनना चाहते हैं वो उसके स्वयं उपाय करके वैसे ही नाटक कर देते हैं लीला करते हैं हम चाहे कितने भी उपाय करते रहें हमारी ताकत उतनी काम नहीं कर पाती तो क्या किया बच्चों के साथ में ये एक ग्रुप बनाए समूह और उस समूह के द्वारा फिर कई जगह में जा जा करके दूध दही आदि खाना शुरू किए इस पर भी गोपियाँ पहले पहले तो कुछ नहीं बोलती फिर देखें कि ये परेशान कर परेशानी करने लग गया उछल कूद बहुत करने लग गया तो उनको मना करने लग मना करने लगे तो और ये उनको चिढ़ाने लग जाते गोपियों को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता लेकिन बाद में उनको अच्छा भी लग जाता क्योंकि उसको देखे बिना अच्छा भी नहीं लगता चपल व्यक्ति यदि बहुत चपलता करे कोई बगर बच्चा खूब उपद्रव कर रहा हो और उपद्रव करते करते अचानक किसी दिन अगर शांत उनकी चपलता अच्छी लगती उनको भले बाद में कहीं कहीं रुष्ट हो जाए लेकिन रुष्ट होने के बाद उनके बिना उनको अच्छा भी न लगता तो भगवान भी उनके चित्त को और भी खींचने के लिए नए नए उपाय रचते शाम के वक्त जब गाय गायों के आने का समय होता तो बच्चों के साथ में मिलकर के बछड़ों की रस्सी खोल देते जिससे कि गोपियाँ दूध दोहे उसके पहले ही बछड़े मन चाहत खूब भरपेट पी लें एक दया की भावना भी कि बेचारे दूध तो पियेंगे थोड़ा और इनके मुख को पकड़ करके इसको ज़बरदस्त अलग कर देंगे और सारा दूध तो अपने ले लेंगे शुरू में थोड़ा पीने देंगे बाद में थोड़ा सा पीने देंगे इनको पूरे पीने का अवसर दिया जाए बछड़ों को हम जिनके जिनको चराएंगे या जिनके जिनसे हम हमारे जीवन में जो हमारे काम आने वाले हैं उनको तगड़े होना चाहिए पूरे पेट भर मन भर पियादी दूध दिया जाए ये सोच करके पहले खोल करके रख देते थे लेकिन गोपियाँ परेशान होने लग गई समागता तो यशोदा के के पास में आकर कुछ कहती थी लेकिन माँ यशोदा भी नहीं सुनती तो एक दिन प्रत्यक्ष रूप में बहुत सी गोपियां आकर के मिलकर के शिकायत करना शुरू कर दी कहने लग गई यशोदा रानी ये तुम्हारा लाला पहले तो बहुत अच्छा लेकिन अब ये बिगड़ता जा रहा है अगर आगे नहीं रोक लगाई गई इस पर तो ये बहुत ही आगे बिगड़ जाएगा तो ये क्या करता है ये क्या बिगाड़ा वत्सान मुंचन क्विदसमें बछड़ों के खोलने का समय नहीं होता उसके पहले ही मतलब गाय आ रहे हैं गायों के दूध दूहने का समय नहीं है और उसके पहले ही खोल देता है बछड़ों को इससे जो है हमारे बछड़े इधर उधर छलांग मार करके एक तो दूध पी जाते हैं और उसके गाय यदि नहीं है और उसके पहले खोल करके रख दिए तो बछड़े फिर यहाँ वहाँ छलांग मारते हैं यशोदा मैया कुछ तो बोल नहीं पा रही लेकिन अच्छा ठीक है समझा देंगे और अंतर अंतर से सोचती थी कि मेरा लाला बहुत अच्छा है फिर तो कि इनको अगर बछड़ों को मुक्त कर दे रहे छोड़ दे रहे खोल दे रहे हैं और वो बंधे बंधे हुए तो खोलने के लिए ही तो आए आय नवास्तव मैया तो ऊपर ही भावना से कहते हैं कि ठीक ही है उनको लगता होगा कि बच्चे कब तक बंधे रहेंगे जैसे इनको यहाँ मेरे द्वारा बंधे बंधे रहना अच्छा नहीं लगता है बच्चे खेलने कूदने के उत्सुक को रहते हैं तो वैसे ही शायद इसके मन में वैसी भावना हो तो इसलिए कह देती कि हम समझा देंगे मुंचन समये क्रोश संजात हासा। जब गुस्सा होकर के हम लोग डंडे दिखाने लग जाती हैं तब ये क्या करता है क्रोश संजात हासा हमारे गुस्सा करने पर हंस करके हमारे गुस्से को और बढ़ाता है इतना परेशान करने लग गया और वत्सान क्रोश संजात हासा, स्वादबत ददी पाया, ही। इसके पास में चोरी करने के के के अनेकों उपाय हैं योग चुराने के अनेक तरीके जानता ही है और हमारे मीठे मीठे सारे दूध दही को ये चुरा करके बाल बालों के साथ में पी जाता है खा जाता है और जब खा लेता है दही ठीक है खा लिया अच्छी बात है मटकी भी मटकी में मक्खन रखे मक्खन खागे ठीक है लेकिन खाली होने के बाद में उसको फोड़ करके चला जाता है अब सचमुच जिस घड़े में कुछ नहीं हो उसका रख करके क्या करोगे शायद ये भावना लेकर के फोड़ते हों मरकान भोक्षण मरकान भोक्षण नाति भांडम तिभा बंदरों को खिलाता है खुद खाए अच्छी बात है लेकिन हमारे दही जो बच जाए दूध बच जाए मक्खन बच जाए उसको बंदरों तक को खिला देता है कम से कम हमारे लिए तो रहने देना चाहिए ऐसे ऐसे ये करता है सक, सग्रह को पीतो या त्युपक्रो शेतो जिस घर में कुछ मिलता नहीं ढूंढने की बात तो बड़ा गुस्सा होकर के गुस्से गुस्से होकर के बच्चों को बच्चों के ऊपर में अपने गुस्सा दिखाते हुए चला जाता है हस्तक ग्राज ये रचियविधि पीठ को लू खिलाई इसके इसको एक दिन हमने पकड़ लिया बोले कैसे पकड़े बोले पीठ लिए पीढ़े के ऊपर में दूसरे पीढ़े रखे फिर उसके ऊपर में चढ़ करके ये दही दूध मक्खन चुराता है पीठक फलूल फुलूक और उन्वान उन्वान कहते हैं जो देहात में हम लोग चावल आदि नापने के लिए रखते हैं लकड़ी के बने हुए उनको आदि कहते हैं। उन पर चढ़ जाता है, उनके ऊपर चढ़कर है है। और सब सबको खिलाता भी यंतर निहित केाहिद्रमित वायुन शिक्डे और इसका पता नहीं कैसा प्रकाश से ये पता कैसे मालूम कर जाता है कि इस मटके के अंदर दही है इस मटके के अंदर मक्खन है इसको ये कैसे मालूम पड़ता है बड़ा विचित्र लगता है हमको ध्वानता गारे ध्रृत मणिगणि धृत गणम, अंधेरे में चलता है अपने तुमने जो इनको मणियों की माला पहना रखी है बड़े अंधेरे में घुस जाता है और उन्हीं मणियों के प्रकाश से फिर आगे बढ़ता है अब ये ये सब के सब जो योगियों के अंदर होने वाली भावनाएं हैं उनके ध्यान समाधि में प्रकट होने वाले जो मां को सहज ऊपर से साधकों को इस रूप से दर्शा रहे हैं कोई चिंतन के द्वारा जब बहुत गहराई पर जाएगा तब ये ध्रृत मणिगणी ध्रृत मणिगणा कैसे हमारे अंतर के अंधकार को दूर करते हैं गोपियाँ कहती हैं कि ये मणियों की माला पहना पहना रखे हैं अपने इनसे जो है अंधकार को दूर करके और ये उसी उजाले में आगे जाता है स्वांगम अर्थ प्रदीपम काले गोपियो य इतना ही नहीं ये इतनी ढीठता करता है इतनी ढीठता करता है कई बार तो हमारे आंगनों में भी कमरे में भी जा करके क्या किया एवं धार्टान सद गुरु ते मेहनादिनी वास्तव घर में जा करके पेशा भी कर देता मेहन आदिनी आदि शब्द से और दूसरे भी समझ लेना जाकर जा करके कर करके कर कर और भाग जाता है जिस घर में कुछ नहीं मिला तो गुस्से में आकर के तो ऐसे ये कई प्रकार के अपराध करता है इसको समझाओ पर यशोदा मैया सब कुछ सुन ले रही हैं और सुन को कह भी देती हैं कि है ठीक है मैं अपने लाला को समझा दूंगी कुछ बोलती नहीं सुखदेव जी कहते हैं इतम स्त्री भी सभ नये श्री मुखालो कि व्याख्या माता उपालब्धु नई छत क्यों डांटना क्यों पसंद नहीं कर रही क्योंकि उनको सामने जब लाला खड़े होते हैं तो उनके आंखों को देखते हैं ऐसे चेहरा बना लेते हैं कि उसको देख करके दया आ जाती है मारने की इच्छा नहीं कहा कि उसको बड़े बेचारे को कहाँ मारेंगे इतना कोवल शरीर है ये रोएगा कहाँ भटकेगा ये भावना आ जाती है तो ऐसे यशोदा मैया उसको मार नहीं पाते एक दिन छोटे छोटे बच्चे घूम फिर रहे थे और दही यद्यपि मक्खन आदि खा के आए थे लेकिन मिट्टी खा ली थोड़ी सी और मिट्टी खा ली तो जा करके शिकायत कर दी ग्वालों ने मैया के सामने कि मैया इसको दही दूध से खूब खिलाया करो यह मिट्टी खाता है और अब तो फिर भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया ना ना ये झूठ बोलने वाले हैं हम मिट्टी खाते नहीं और एक बार जो मुख से निकल गया उसको सच कर नहीं करना है वापस निकला हुआ जो निकली हुई वाणी है उसको सच ही करनी है कहते हैं मैया ने पूछा हाथ पकड़ करके क्यों रे तेरे को यहाँ मैं दूध खिलाती हूँ मक्खन खिलाती हूँ और तू मेरी बदनामी कराता है मेरी बदनामी करने कराने के लिए जाकर के बाहर मिट्टी खाता है मिट्टी तूने क्यों खाई बता अकस्मात मृदम अदानतात्म भगवान भक्षितवान रहा एकांत में जाकर के मिट्टी क्यों खाई अदांतात्मा संयम नहीं कर सकता थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो यहाँ आकर के बताता मिट्टी खाने की क्या जरूरत है अदांतात्मा बदंती तावका ये थे कहने लग गए कि नहीं मैया हम नहीं खाए मिट्टी हम नहीं खाए बोले तो ये तो सब बोल रहे हैं तेरे साथी लोग बोले झूठ बोल रहे हैं तब तक बलराम जी ने कहा नहीं मैया यही झूठ बोला तब मैया ने कहा कि देख तब अग्रजो भी वस्तेजो देख तेरे सामने खड़ा है तेरा अग्रज ये भी बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है और बाल कृष्ण ने कहा सर्वे मिथ्यांसिना अम्ब मैया सबके सब झूठ सब बोले ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंना एक नहीं सर्वे भी मिथ्या अभिशंसनती सबके सब झूठ सब बोलते हैं हम मिट्टी खाई नहीं अब तो बलराम आदि कहने लग गए कि मैया ऐसे नहीं मानेगा अभी अभी मिट्टी खाया था इसने इसके मुख में कुछ अंश जरूर होगा इसकी मुख खोल करके देखा जाए तब तो अब थोड़े से जो है डर समा गए तो क्या किया जाए मैया ने कहा कि तू मिट्टी खाई है बोले नहीं खाई तो ये बोल रहे हैं वैसे तुम्हारे मुख खोल के दिखाओ कृष्ण ने कहा बाल बच्चे ने कहा एवं तरही तरी यदि सत्यगिरस्त तरह ही समक्षम पश्चिमे मुखम मैया यदि इनकी बातों पर तो आकर के देखना ही चाहती है तो ठीक है दिखा देंगे लेकिन मैंने मिट्टी नहीं खाई ऐसा कह करके मैया ने कहा कि दिखाओ यदि एवं तरी व्यादे ही मुखम और सुखदेव जी कहते हैं व्या दत्ताव्याय क्रीड़ा मनोज बालक खेल करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किए हुए ये वो परमात्मा है राजन जिनका ऐश्वर्य कहीं भी रुकता नहीं है भारत के ईश्वरों का ऐश्वर्य केवल भारत तक चल पाएगा परिवार के ईश्वर परिवार का जो मालिक होगा उसके कानून उसके जो है अधिकार केवल परिवार तक रहेगा मोहल्ले का मालिक होगा केवल मोहल्ले तक अपना शासन चला सकेगा गांव का मालिक केवल गाँव का सरपंच बनकर के अपने अपने जो है राव या अपने ताव दमा सकता है जनपद का मुखिया जनपद तक प्रांत का मुखिया प्रांत तक अपना प्रभाव जमा सकेगा भारत वर्ष रहेगा भारत में अपने ऐश्वर्य फैला सकता है लेकिन ये तो समस्त लोगों पर अव्याहत ऐश्वर्य वाले हैं सारे दुनिया पर शासन करने वाले हैं ये अपने मुख से जो निकाल देते हैं उसको सच करके और दिखा देते हैं कि मेरा ऐश्वर्य बिल्कुल बेरोक टोक सब जगह जाने वाला है राजन ये वही ईश्वर मैया के सामने अपने रूप को छिपाए हुए थे लेकिन मैया ने दूसरे के कहने के अनुसार जब कहा कि दिखाओ तो माँ को भी ये विश्वास नहीं पहले यद्यपि दिखा चुके हैं कि मैं साधारण बालक नहीं हूँ मैया तेरा तुझे डरने की ज़रूरत नहीं कि पूतना हमको मार दे या तृणावर्त मार दे या कोई कुछ कर ले उसका विश्वास दिलाने के लिए हमने अपना ईश्वर्य दिखाया उसको भूल गई है अच्छा ठीक है दोबारा इसको फिर अपना ऐश्वर्य दिखा दूँ तो इसने जैसे ही मुख खोला तो दोबारा फिर वही दृश्य ज्योतिष चक्र जल तेज नभस्वान वायु आकाश सारा संसार जिन चीजों से बनता है प्रकृति अहंकार तीन प्रकार का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार शब्द इंद्रियों के मूल सबके सब उस पे दिखाई दिए पूरी पृथ्वी दिखाई दिए अब दूसरी बार जब दर्शन हुआ तो पहली बार के स्मृति फिर आ गई पहले तो आंख बंद कर ली थी तो फिर भूल गई थी लेकिन अब वो याद आ गई दोबारा जब स्मरण में आ गए तो प्रतिज्ञा जाग गई अभिज्ञा हो गई स्मरण हो गया कि वो ये वही है जिसको मैंने पहले देखा अब उसको ज्ञान जागा मैया को कैसा ज्ञान जागा हाय मैंने उस त्रिलोकाधिपति को जो तीनों लोगों के मालिक हैं जिसके अंदर सारा विश्व समाया हुआ है रूम रूम में में सारा विश्व समाया हुआ है उसको अपना बेटा के क्या-क्या बोला इसको ये झूठ मूठ जीवन जिंदगी मैं फंसी पड़ी तो, टी का ज्ञान हो मेरा मैया कहने लगे कि ये मैंने सपना देखा या ये कोई देवमाया है या मेरे ही बुद्धि को कुछ हो तो नहीं गया अथवा ये इस मेरे बच्चे की ही कोई ऐसी चाल तो नहीं कोई जन्मजात कोई प्रभाव तो नहीं है ऐसे लगने लग गया उनको अथो यथावन नवितोचरम चे तो मन कर्म अरंज बचो अभिंजसा चेतो मन कर्म वचो भी प्रतीयतेणता ब्रजेश गोप्य गोपाधना चेमेथति मां प्रार्थना करने लगे हे प्रभो मुझे बचा लो मेरी गति हो जाओ मैं और मेरे वो पति हैं इस प्रकार की इस कुमति को मेरे अब दूर हो गए ये कुमति दूर हो गई अब मेरे एकमात्र आप शरण हैं मैं आपके चरणों में आ चुकी हूँ ये मेरा पुत्र है मैं मान कर चल गई चल गई थी लेकिन ये मेरा भ्रम था भगवान ने देखा माँ को यदि इसी समय सारे विश्व का ज्ञान हो गया मेरे ईश्वरता का ज्ञान हो जाएगा तब उसी भावना से देखेगी ये फिर इनको मैं इनके सामने जो पुत्र से माँ को मिलने वाला सुख देना चाहता हूँ उस सुख से ये वंचित रह जाएगी और इस अज्ञान इस ज्ञान को हटाए बिना वो सुख दे नहीं सकूंगा इसलिए ज्ञान को भगवान ने ढक दिया माया को फैला दी ततान वैष्णवीम मायाम व्यतनोद वैष्णवी मायाम वैष्णवीम व्यतनोद मायाम पुत्र स्नेह मयु भर में अभी कुछ ज्ञान हो रहा था वो ज्ञान लुप्त हो गया जैसे वैराग्य आ जाता है कभी कभी अचानक लोग वैसे ही माँ को भी थोड़ी देर के लिए ज्ञान तो हुआ लेकिन अब सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारो सारो प्यारो हम आत्मजम अपने बच्चे को गोद में ले ली और पहले की तरह खिलाकर पुचकार करके बिल्कुल वैसे ही आसक्त होकर के भूल गई अभी हमको ये ज्ञान हुआ था उस ज्ञान को भूल करके उस बच्चे को फिर नहला धुला करके उस सुला दी राजा को प्रश्न करने का अवसर मिल गया उन्होंने पूछा गुरुदेव ये बताइए इतने बड़भागिनी और इतने बड़भागी हमने आज दिन तक सुने नहीं ये नंद और यशोदा ये क्या तपस्या किए होंगे ये कौन थे सुखदेव जी कहते हैं राजन ये धरा नाम की एक पहले थी वसु द्रोण नाम के वसु थे नंद जी और उनकी पत्नी थी ये धारा इन दोनों ने भगवान की प्राप्ति के लिए खूब तपस्या की थी भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान दिया था क्या चाहते हो इन्होंने कहा हमें पुत्र प्रेम दो हम हमारे यहाँ पुत्र बन करके खेलो और हम आपको पुत्र ही माने और कोई दूसरा चीज हमें ना दिखाई दो इसलिए भगवान इनके यहाँ पुत्र बनकर के खेल रहे हैं सबसे बड़े भाग्यवान भाग है तत्व भक्ति भगवती पुत्री भूत जनार्दने इसलिए पुत्र रूप में आए हुए साक्षात जनार्दन में इनका इतना है है भक्ति है। गोप गोप गोपी शुभारत उसी प्रकार से गोप गोपियों की भी भावना इनकी प्रति है इस प्रकार कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर तुम ब्रजम विभु विभु सहरासंत चक्रेश प्रीतिमया वास्तव में तुमको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करके ये आए हैं उनकी आज्ञा के उनके प्रार्थना के अनुसार ये संसार के राक्षसों को दूर करेंगे अपने भक्तों को सुख देंगे इस उद्देश्य आए हुए हैं अपना अपना भाग्य है यह कहकर के उनको समाधान किए एक दिन मैया यशोदा लेकर के रस्सी मथानी लेकर के मथने लग गई दही दही दही करने लगे मक्खन निकालने के के लिए और मत, मत, मत्ते समय का का का जैसे वहां पर पूतना सौंदर्य वर्णन श्री जी ने किया है वैसे ही दही मत्ती हुई मैया का भी दर्शन कराते हैं श्री शुभदेव जी सह पृथुटी तटे बिभ्रति सूत्र नुत्र स्ने चलत कबर विगलत मालती कबर विगलन, मालती निर्ममंत निर्ममंत विगलन घर में हजारों दास दासिया हैं मैया यशोदा कह सकती है दही मथो मक्खन निकालो लाला को खिलाने के लिए लेकिन मैंने मक्खन निकाल करके खिलाई है ये चिंतन में नहीं आ सकेगा इसलिए मैया दास दासियों को तो उनको अलग अलग कामों में भेज देती हैं और स्वयं लाला के लिए स्पेशल विशेष रूप से स्वयं सेवा में जुटती हैं क्योंकि बच्चे को यदि माँ स्वयं सेवा करती हैं तो बच्चा माँ की कीमत समझता है माँ स्वयं सेवा नहीं करती हैं उसकी देख नहीं करती यदि तो मां की कीमत बच्चा नहीं समझेगा जिसने सेवा की है उधर ध्यान जाएगा उसका और सेवा करने वाला या सेवा करने वाली वो कुटिला है कि अच्छी है उसके संस्कार इसके अंदर आएंगे मैया स्वयं उनकी सेवा करती है तो कर्मांतरण युक्ता एकदा गृहदाशी यशोदा नंद गिहिनी सु युक्त स्वयं दधी स्वयं दही मतने के लिए जुट गई और अभी तक जो जो भगवान श्री कृष्ण ने जो चित्र दिखाए हैं जो लीलाएं की हैं उन उन गीतों को उनके गुणों को याद करके मैया जो है ना मन तो लगा हुआ है कहाँ भगवान कृष्ण में मन ही मन उनको प्रणाम भी करती जा रही है हम लोग भी थोड़ी देर के लिए उस चित्र को याद करते हैं प्रणाम कर ले माँ के साथ साथ में जब वो याद कर रही दही भी मत रही हैं और दही मतते समय का सुंदर रूप आप चित्र में ध्यान रखें मैया ने कोशे के, के कपड़े पहन रखे हैं भगवान की सेवा के लिए सुंदर वस्त्र पहन करके कि प्रभु को बाह्य रूप भी पसंद आ जाए और हमारे अंतर का भी रूप पसंद आ जाए खुश हो सुंदर रूप को यदि फटी पुरानी साड़ी पहन करके बच्चे के सामने उपस्थित होगी तो बच्चे के अंदर भी कदाचित कंजूसी की भावना आएगी फिर पुराने पुराने कपड़ों को ही पहनने के उसके अंदर संस्कार जागेंगे नए कपड़े होते हुए भी नहीं पहन पाएगा हो सकता है मैया ने ऐसे सोच करके नई नई साड़ियाँ पहन करके मतना शुरू किया क्षौम्बा पृथुकटी तटे और मैया तो बड़ी मोटी है कमर भागने कहते हैं सुखदेव जी दर्शा रहे हैं मोटी स्थूल है मैया इसलिए जो माताओं का शरीर स्थूल है वो न समझे कि हम जो है बहुत मोटी हैं, तो भगवान ने हमको ऐसा बना दिया मैया के भी स्थूल शरीर है पृथुकट तटे विभ्रती सूत्रणम कमर पर जो है सूत बना ये करधनी बांध रखी है पुत्र स्नेह स्न तो कुछ युगम पुत्र के स्नेह में अपने आप मैया के दूध स्तन से दूध चिचुआ रहा है टपक रहा है बाहर आ रहा है पुलायों को उत्सुक है तो कुछ युगं। जात लेकिन इस पंक्ति का का अर्थ तो हमारे इससे परे है जात का है कांपने कारण मालूम नहीं सुंदर हैं भर मैया शरीर में कप जैसी लगती पता नहीं क्यों कांपती कंकड़ों मत का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 गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा काम भी करती जा रही दही भी मरती जा रही हैं मुख से नाम उच्चारण भी हो रहा है हाथों से काम भी हो रहा है और मन से भगवत चिंतन भी हो रहा है मन भी अच्छे कार्य में लगा हुआ है वाणी भी अच्छे काम में लगी हुई है हाथ भी भगवत सेवा में लगे हुए हैं श्री कृष्ण गोपाल हरि, मुरारी भगवान के नामों को मुहूर् जो लोग बार बार मधुराति मधुर नामों को दोहराते हैं आचार्य लोग कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार से नाम उच्चारण करते हुए तन्मय होकर की गाते हैं तो नि, निश्चित रूप से वो तन्मयता को प्राप्त होते हैं मने भगवद् रूपता को प्राप्त होते ते निश्चितम तन्मयताम प्रजंती कहते हुए क्या गोविंद दामोदर माधवी तो दही मथ रही हैं मक्खन निकालने के लिए रजवाकर्षक श्रम भुज चलत कंकड़व इन भुजाओं में जो पहन रखे हैं अंगद वो भी और कंगन भी हिल रही हैं और कुंडलेचा क्योंकि मथ रही है तो इधर उधर हो गए तो कुंडल भी उनके इधर उधर हिल रहे हैं कपूल चमकता हुआ सुंदर दिख रहा है मैया का भई ये भगवान श्री सुखदेव जी की कृपा है कि बाँचने वालों को भी उनका एक शब्द में चित्र बना कर के दर्शा करके कम से कम उसके रूप का दर्शन करा देते हैं शब्द में वो ताकत है किसी घटना को रूपात रूप दे देता है तो मैया मतती जा रही हैं और गाती जा रही हैं कुंडले स्विन्नम वक्तम काफी देर हो चुका है इसलिए पसीना भी निकल रहे हैं स्विन्नम वक्तम मुखमंडल में छोटी छोटी बूंदें पसीने की दिखाई दे रहे हैं मैया ने सुंदर गजरे बना रखे हैं और उस पर जो है मालती के फूल बेला के फूल लगा रखे हैं और इस प्रकार से मत्ती भी जा रही हैं और भगवान को याद कर रही हैं हम लोग भी ऐसे लाला को प्रणाम करें जिनको मैया याद करते हुए और अपने कामों में रच कृष्ण जिन का नाम है गोकुल जिन का धाम है कृष्ण का नाम है गोकुल जिन का धाम है ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बापैया है यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बापैया है ऐसे यशुमती लाल को ऐसे श्री नंद को बा... बार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है क्रूर क्रूरपूतना जहर पिलाई क्रूरपूतना जहर ता ताको गति दी माँ की नाई ताको गति दी ऐसे करुणा धाम को ऐसे करुणा धाम को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है शकट रूप धरि उतक आयो शकट रूप धरि उच ता को भी निज धाम पठाओ भी निज धाम ऐसे कृपा धाम को ऐसे कृपा धाम को पारंबर प्रणाम उड़ायो उड़ाओ उड़ायो कंठ पकड़ निज रूप दिलायो कंठ पकड़ रूप दिलायो समदर्शी निज राम को समदर्शी निज राम को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है दूध पियत जम भाई आई दूध पियत जम भाई आई माँ को निज मुख सृष्टि दिखाई माँ को निज मुख सृष्टि दिखाई ईश्वर आत्मा राम को श्वर आत्मा राम को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है घुट रून चल निज मात जायो जाओ घुटरून चल निज मात रु जाओ बच्चे पकड़ गोपियन हँसो बच्चे पकड़ गोपियान हँसो सबके आनंद धाम को सबके आनंद धाम को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है लूट, लूट माखन लूट लूट खायो। गोपिन को चित चोर कहा गोपिन को चित चोर कहा ऐसे लीला धाम को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 पिछली जो घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं को याद भी करती जा रही कि पूतना आई जहर पिलाई गई शकट से बचे मेरे लाला भगवान ने इसकी रक्षा की तृणावर्त का त्रिणावर्त मारने के लिए आया वो भी गया भगवान ने इसकी रक्षा की दूध पीते पीते विचित्र रूप देखने को मिला ये भी याद आ रही है घुटने के बल पर चलते हुए वो दृश्य भी याद आये और मथने में लगी हुई मैया मालती निर्ममंथ और उसी समय बालक पहले से सोया हुआ था अचानक नींद खुल गई दूध पीने के लिए इच्छा हुई तो मैया के पास में पहुंच गई पहुंच गए मैया ने दही मथने से अपने आप को रोका नहीं मतते रहे तो जा कर के मथाने को ही पकड़ ले और एक हाथ से साड़ी को पकड़ ले तो मैया समझ गई कि दूध पीना चाहता है तो दूध पिलाने के लिए फिर अपने गोद में ले लें तब तक उनको याद आ गया कि बच्चे के लिए हमने मतते मत समय काफ़ी देर से दूध चूल्हे पर रखे अचानक याद आ गया क्योंकि मतते समय तो चित्त तो कहीं दूसरे जगह लगा हुआ था और मथ रहे थे हाथों से और मुख से जो है भगवान के नामों को गुनगुना रही थी तो सबके सब व्यस्त थे तब तक, तक तो दूध उधर में पता नहीं क्या हो गया होगा और दूध का उबल करके गिलना गिरना ज्यादा उचित नहीं होता तो मैया अचानक जैसी याद आई तो बच्चे को अपने गोद से जल्दी नीचे रख दी और उस दूध के पास में दौड़े गई और एक हैं तो छोटे से लाला लेकिन इनको लगा कि मैं प्रिय मैया के लिए कि मेरे से ज़्यादा वो प्रिय मुझे ज़मीन पर पटक करके चली गई और वो ज़्यादा दूध प्रिय हो गया जब मैं ही नहीं रहूँ तो फिर वो दूध किस काम का और बस बाल भाव दिखाना है खेल खेल के माध्यम से गुस्से में आकर के पास में ही मैया जिस पत्थर से चटनी पीसती थी उसी पत्थर को उठाया लोस्ट को और उस दही वाले बर्तन को मारा दे से जोर से मारा और पूरा दूध दही उसके दही का राखा जो था दही मक्खन सबके सब, सब मट्ठा सहित बाहर फैल गया लेकिन बच्चे को मालूम पड़ गया ये मेरे तो अपराध हो गया मैया गुस्सा जरू, करके ज़रूर आएंगे और तुरंत वहाँ से भाग गया तुरंत भाग करके कहीं जाकर के छिप गया और फिर मैया को अचानक जब वहाँ से दूध को उतार करके आकर के देखते तो पूरे बर्तन में जो दही था दही फैला हुआ मक्खन वाला और मट्ठे की तरह जो फैला हुआ सब के सब समझ गए उसी के करतूत है तो देखने लग गए इधर उधर बहुत बारीकी से देखे तो एक जगह में एक उखल को खड़े करके उखल जो खड़ा था उसके ऊपर में चढ़ करके दूसरे मटके से मक्खन भी निकाल रहा है खुद तो खा रहा है फेंक फेंक करके बंदरों की ओर फेंक रहा है तो मैया ने सोचा अच्छा ठीक है अब इसको पकड़ करके बांधते हो ऐसा सोच करके छड़ी लेकर के धीरे धीरे छिप करके जाने लग गए और उसकी अचानक दृष्टि पड़ी मैया की ओर में और वहीं से छलांग मारा और दौड़ करके भागना शुरू किया मैया लाठी लेकर के पीछे पीछे भागना दौड़ काफी देर तक मैया और अभी बता चुके हैं कि उनके जो पृथुकटी तटी पृथुकटी तट है स्थूल शरीर है दौड़ते दौड़ते पसीना पसीना हो चुकी लेकिन पानी पारे और छोटा बच्चा दोंड़ दोंड़ कर कभी छेपे, कभी छेपे, कभी इधर इधर उधर लाठी लेकर के घूम कितना सुंदर दृश्य है जिस कृष्ण को बड़े बड़े योगी हजारों हजारों साल से एकाग्र चित होकर हाथ से पकड़ने की बात दूर रही मन से भी पकड़ने की कोशिश करते लेकिन पकड़ में नहीं आता मैया छड़ी लेकर के उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रही ये इस भाग्य को तो देखो जिन जिन जिनको हम निर्गुण निराकार कहते हैं असंभव समझते हैं भक्तों के सामने वही घूम फिर रहे हैं कृतागसंत प्रुदंत जवेन विस्रंसित केशबंध चुत अनुगति पराम अनुवंचमाना जननी भरा नयमाप तपस्या करके जिस मन को अत्यंत पवित्र बना दिया है बड़े बडे तपस्या ने योगियों ने अपने मन के द्वारा भी जिसको पकड़ नहीं सकते मैया उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है देखो इसके भाग्य को देखो भक्त के सामने भगवान अपना ऐश्वर्य छिपा करके डर करके भाग रही है जिससे डरता है साक्षात काल देखो भक्तों के सामने कैसे डरते डरते भाग रही है भगवान भक्ति में इतनी ताकत है उसको भी भयभीत कर देने की ताकत दे राज और इस प्रकार से पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती रही लेकिन पकड़ में नहीं आई भगवान को हम अपने पुरुषार्थ के बल पर पकड़ने की जितना भी कोशिश करें बिना उनका सहारा लिए वो स्वयं पकड़ में नहीं आ सकते जानने के लिए उनकी कोशिश कोई कोई करे तो सोई जानत जय ही देहु जनाई स्वयं जनवाते हैं तभी जान पाता है जानने वाला ज्ञानी उसी प्रकार से भक्त के हाथ में पकड़ने की जब इच्छा पकड़ाए जाने की इच्छा जब उनकी होती है तभी वो पकड़ में आते हैं नहीं तो भक्त भी यदि कहे कि मेरे पास में है ताकत मैं पकड़ लूंगा पकड़ने की कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसके हाथ में पकड़ में नहीं आती वो अपनी कृपा से ही पकड़ में आते हैं कहते हैं जवीन विसंसित केश बंधन चुतप्रसू नानुगति परामृषक पकड़ में आ गए वो और पकड़ में जब आ गए भगवान तो मैया ने लाठी ले रखी थी अब ऐसे चेहरा बना लिए कि सचमुच ये अभी रोने के तैयार है रो रोने, रोने लग जाएंगे कुंती मैया जब स्तुति करती थी उस समय एक बहुत भाव सुंदर दिए कि बच्चा मां के सामने ऐसे रूप बना करके खड़े हो गए उनके चेहरे को को को दया आ जाए, जैसा। वो चित्र को जब मैं याद करती हूं तो मैं भी भटक जाती हूं मतलब मेरा चित्र कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि जो सारे जगत के मालिक हैं और सारा काल भी जिससे डरता है भला ऐसी ये छड़ी के लेकर माई एक साधारण माई जिसके पीछे दौड़ रही हो उससे डरे और पकड़ करके जब सामने आए तो भयभीत होए तो मन में तो संदेह होगा ही ना साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में यदि ये भगवान होते तो डरते क्यों और यही संदेह जहां आया तो संशयात्मा विनश्यति और ऐसे संशय में ही डाल करके हम लोगों को कभी इधर कभी कुधर कर रहे हैं भगवान हम संदेह में पड़ जाते हैं उनकी ताकत को नहीं समझते नहीं ऐसा हो नहीं सकता कैसे हो सकता है भगवान को ये भगवती पार्वती और शंकर जी इन दोनों के सामने भगवान रोते हुए जंगल से जा रहे हैं हा सीते हा सीते एक तो नमस्कार करता है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद और पतिदेव को नमस्कार करते देख करके दूसरी को लगता है कि दिमाग इसका खराब है एक पत्नी के लिए जो रो रहा है राजकुमार उसको जय सच्चिदानंद करके प्रणाम कर रहे हैं हम तो समझते थे कि ये सबसे बड़े देव हैं विश्व के मालिक हैं ये किसी और दूसरे राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को ये बात अंतर से पता लग गया कि इनको मेरी क्रिया पर संदेह मैं कुछ जान के ही किसी को प्रणाम कर रहा हूँ लेकिन इनको मुझ पर भी डाउट और ये संदेह जब तक निकलेगा नहीं तब तक इनके साथ साथ में हो सकता है हमारी भी कहीं दुर्दशा ना हो जाए संदेह को हटाना जरूरी है आगे चल करके भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम्हारा मुख थोड़ा बदला बदला सा है क्या कारण है तो बोली नहीं कुछ नहीं लेकिन बार बार शंकर जी पूछने लग गए तो सती ने कहा कि आपने एक राजकुमार को जय सच्चिदानंद कहा यदि वो भगवान है तो एक पत्नी के लिए क्यों रोते और यदि राजकुमार है तो फिर आपने क्यों प्रणाम किया मतलब या तो भगवान नहीं हो सकते या तो राजकुमार नहीं हो सकते दोनों एक साथ नहीं हो सकते ये जंगल में खूब रहे साधारण व्यक्ति हैं रो रहे हैं रोने से ऐसा लगता है साधारण राजकुमार और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं तो एक शंका जाग रही कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकती लेकिन हमारे मन में लगता है कि ये भगवान यदि है तो रोते क्यों है रोना तो नहीं चाहिए तो कहा देवी तुमको हम समझाएंगे इससे अच्छा तब तक तो तुम स्वयं परीक्षा करके देख सकते हो जाओ जैसे भी तुम जिस प्रकार के भगवान के रूप में उनको देखना चाहती हो और जिस भगवान में तुम्हारी निष्ठा है आस्था है विश्वास है श्रद्धा है उस भगवान के गुणों को उसमें देख लो नहीं होंगे तो मत मानना जैसे हम अपने अनुकूल साधु संत खोजते हैं अपने अनुकूल गुरु खोजते हैं कि गुरु को ऐसा होना चाहिए साधुओं को ऐसा होना चाहिए संतों को ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए सब हमारे ही अनुकूल चाहते पिताजी को यह करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे अनुकूल पिताजी खोजते हैं तो वैसे ही भगवान शंकर भी कहते हैं कि तुम अपने अनुकूल भगवान का दर्शन कराओ जाओ जैसा चाहते गई सचमुच सीता जी का रूप ले करके और साधारण देखने वाले राजकुमार ने मां हम आपको प्रणाम करते हैं कहिए भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं और बस पानी पानी हो गया शरीर उनका और वहाँ से छिप कर के मुख पलटाए और मुड़ कर के जाने लग गए लेकिन सामने देखते हैं कि वही राम लक्ष्मण और अब तो सीता जी भी दिखाई दे रही हैं अब सोचे कि इधर दिख रहे हैं तो इधर मैं नहीं जाऊँगी इधर दूसरी ओर मुख मुड़ी तो उधर भी वही दिखाने लग गए दिखाई देने लग गए आंख बंद करके वहीं बैठ गई भगवान ने सोचा कि आप ज्यादा इनको ऐश्वर्य दिखाना उचित नहीं वो समझ जाएंगे स्वयं भगवान के पास में आए शंकर जी के पास में शंकर जी ने पूछा दक्ष पुत्री परीक्षा लेने तो बड़ी अपने पिताजी की ही तरह होगी किस प्रकार से परीक्षा ली क्या अपने मन मुताबिक भगवान के दर्शन हुए कि नहीं बोले नहीं नहीं आपने कह दिया था और आपके क्रिया पर मेरा भरोसा है इसलिए मैंने परीक्षा लेने की भावना सोच दी जा तो रही थी लेकिन मैं लौट करके आ गए तुम्हारी तरह ही हमने प्रणाम की दूर से और वापस आ गए भगवान ने आंख बंद करके देखा तो सीता जी का रूप धारण करके गई थी वो मालूम पड़ गया सीता जी को मैं माँ मानता हूँ यदि माँ के साथ में ही अगर पति पत्नी का भाव रखूँ तब तो ये तो मेरे इष्टदेव के साथ छल और मेरी माँ के साथ में छल और दूसरी बात झूठ भी बोल चुकी है मेरे सामने मुझसे किस बात का भय है जो झूठ बोलने की आवश्यकता हुई मेरी पत्नी को तो मेरे सामने झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए बस उसी दिन से सोच लिए और मन से ही उनका त्याग कर दिए। कई हजार वर्षों तक समाधि लगाए रख कहते बाद में फिर शरीर जब समाधि से खुला सेवा तो की लेकिन अन्य मनस्क होकर बस उस भावना से कि नहीं पत्नी का भाव रखना ही नहीं बहुत दिनों के बाद फिर दक्ष के यज्ञ के बहाने उनका शरीर भी एक तो पहले कभी को दूसरे दक्ष के विशाख के कारण इसमें हम ये कहना चाहते देखिए वहां भी जो कथा सुना रहे हैं वो कहते हैं भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा सुनाते समय सती को नहीं पार्वती को सुनाते समय कहते हैं कैलाश पर्वत में उमाराम गुण गुड़ पंडित जन पावही पाव जे हरि हरिमुख न धर्मरति चरित्र एक होता है उन परमात्मा का उमा लेकिन देखने वाले दो हैं तो दो तरह से वह चित्र दिखाई देगा उमा राम गुण गुड़ उसी को भगवान राम को जेक देखने वाला एक पंडित भी देख रहा है और एक मूढ़ भी देख रहा है पंडित तो उसके चरित्र को देख करके रोते हुए दृश्य को भी देख करके वैराग्य को प्राप्त करता है साधु संत महापुरुषों ने देखा पहले पहले सीता जी का बड़ा सुंदर रूप है संतों के मन में आया हम लोगों को भी इसी प्रकार से अगर सेवा करने वाली मिल जाती हम लोग भी बड़ी सुंदर गृहस्थ जीवन यापन करते कुछ दिनों के बाद मैं देखा कि भगवान रो रहे रोते जा रहे हैं अच्छा किया भगवान हमारी शादी नहीं हुई नहीं तो ऐसे ही रोना पड़ता ये बात समझ में आ गई विरक्ति जिसको लेना है विरक्ति उस दृश्य को देख करके आ जाता है गृहस्थों को रोते देख करके साधु संतों का साधु संतों का वैराग्य और प्रबल होता जाता है वो सोचते हैं अच्छा हुआ भैया और नहीं तो कभी कभी अगर नहीं रोते हुए देखें तो कभी कभी ऐसा भी लगने लग जाता है मन में या हम लोग भी इसी प्रकार से आनंद से रहते घर में वही बाहर जाना ना पड़ता जगह जगह में सेवा घर में होती लेकिन जब उनको दुखी देखने लग जाते हैं तो भैया भगवान बचाया अच्छा ही किया है तो उनकी अनुकूलता उनको दिखाई देने लग जाती हैं तो दृश्य देखो दुनिया भगवान की ये लीला है खेल है इस खेल को दो देख रहे हैं एक तो ज्ञानी भी देख रहा है समझदार व्यक्ति भी देख रहा है और एक मूढ़ भी देख रहा है मूढ़ व्यक्ति देखते हुए उसको उल्टा समझता है सुख रूप सम, समझ समझ के उसमें फंसता है अथवा सुख रूप है उसको दुख रूप समझ करके उससे दूर भागने की कोशिश करता है और ज्ञानी पंडित उसको देख करके वैराग की प्राप्ति करता है जाकी रही भावना जैसी ये संसार प्रभु की मूर्ति है प्रभु मुहूर्ति देखें तीन तैसी उनको वैसी ही दिखाई देती है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है भगवती पार्वती भी देखे भगवती सती भी देखे भगवान का दर्शन किए और शंकर जी ने भी दर्शन किया लेकिन दोनों की दृष्टियों में अलग है एक जो भी दिख रहा है उसमें सच्चिदानंद का दर्शन कर पा रहा है और वैराग्य को प्राप्त कर रहा है और सती देख रही हैं तो पिताजी के गुणों का असर हो रहा है वहां पावही जिनके धर्म में निष्ठा नहीं है तो पंडित जन एक ही दृश्य को पा करके, देख करके बहिला को प्राप्त करते हैं और उसी दृश्य को देख करके मूड व्यक्ति और उल्टी दिशा में बैठते भगवान को रोते हुए देख करके कहेंगे यदि भगवान होगा तो रोएगा नहीं अपने अनुकूल ढूंढते हैं जगत में हम लोगों के साथ में प्रत्येक के साथ में उनकी लीलाएं हो रही उस लीला को जो समझ जाता है हम अपने प्रकरण पर पहुंचे बालक कृष्ण को हाथ में पकड़े देख करके और रोते हुए मुख मुख को देख करके मैया को भी लगने लग गया केस को जो है ये छड़ी को देख करके डर रहा है तो छड़ी अलग कर दी लेकिन सोचने लग गए कि ये अब बहुत उछल कूद मचाता है कभी उखल में चढ़ जाता है जिस उखल में चढ़ा था उसी उखल में बांध दूं और रस्सी से बांध के रखूं जिससे कहीं भागने भी ना पाए दूसरे घर में ये बदमाशी न करें बदमाशी की शिकायतें इसकी आती हैं जो कुछ बदमाशी करना हो यही कर ले बाहर नहीं तो रस्सी से बांध दूँ रस्सी लाई कहते हैं और रस्सी से बांधने की कोशिश करते भागवत में लिखते हैं कि दो उंगली हर बार छोटी पड़ जाती थी अब इस उंगुली के बारे में कई लोग अपने अपने गणित लगाते रहते हैं अब कौन सी चीज है जब तक कोई शास्त्र में प्रत्यक्ष न दिख जाए हम कैसे कह सकते हैं कि यही सच है दो उंगुली दो अंगुल का होने का क्या रहस्य हो सकता है रामचरितमानस में हनुमान जी की पूछ को तो जो है लपेटते समय रहा न नगर बसन घृद तेला बाढ़ी पूछ की न जब भी कपड़े लाते थे बांधने के लिए फिर भी ये थोड़ा बढ़ा ही बढ़ ही जाता था वहां भी ऐसी स्थिति है काकभूषण जी के पीछे जो हाथ पहला पकड़ने के लिए क्योंकि काकभूषण जी कौ का रूप धारण करके आए थे भगवान के सामने और उस रोटी को खा रहे थे भगवान दही लपटे हुए मक्खन को और काक जाकर के उसको चौथ से मार करके लेने की कोशिश कर रहे थे छोटा बच्चा उसको मारते दूर भाग जाते तो ऐसे करते करते एक बार काक भूषण का रूप धारण किया हुआ नेगे हुए तो तो कागवान समझे थे रोटी के लिए रो रहे हैं और बस यही शंका हुई एक संदेह की स्थिति आ गई और उस बच्चे ने पकड़ने के लिए दूध दही मक्खन लगे हुए रोटी को पकड़ने के लिए हाथ फैलाया तो उस रोटी को लेकर के ये भागना शुरू किए और जब जब भागे पीछे मुड़ के देखे तो वही दो उंगली करीब करीब जो है पकड़ने को बचता था अब ये दो उंगली क्या चीज़ हो सकती क्योंकि सब जगह दो दो उंगलियाँ आ रही हैं यहाँ भी फिट हो सके वहाँ भी आप लोग स्वयं चिंतन करेंगे लेकिन भगवान कृपा करके स्वयं जैसे पकड़ में आ गए भक्त के कृपा करके अब स्वयं बंद गए वो जब चाहते हैं तभी आप उनको अपने प्रेम की रस्सी में बांध सकते हैं या किसी चीज में बांध सकते हैं गुणों में बांधना चाहेंगे तो वो जब चाहेंगे तभी बन पाएंगे जो आपकी सेवा भावना को देख करके भी आपकी भी ताकत और इस पुरुषार्थ में उसकी कृपा को महसूस करते हुए बांधने की कोशिश करेंगे उनके हाथ में बनेंगे कोई कहेगी कि उनकी कृपा की मुझे जरूरत नहीं मैं पुरुषार्थ के बल पर ही उसे बांधूं तो वो संसार के सब प्रकार की रस्सियों के द्वारा नहीं बांधे जा सकते इन भावों को दिखाते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं इस सुख को जो मैया बच्चे को पाकर के जिन सुखों की अनुभूति कर रही है उस सुख को ना तो ब्रह्मा जी ने पाया जो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं उन्होंने भी इस सुख को नहीं पाया और इतना सुंदर खेल भगवान ने उनके साथ भी नहीं किया शंकर जी नित्य भजन करने वाले उनके सामने भी ये सुख नहीं मिला उनके कहाँ तक कहें लक्ष्मी जी नित्य सेवा में रहती हैं श्री जी छाती में चिपकी रहती हैं, लेकिन यशोदा मैया ने जिस सुख को पाया उस सुख को वो भी नहीं प्राप्त कर सके परीक्षित ये क्या है भक्ति ही है। प्रबल सूत्र है प्रबल धागा है प्रसाद ले भी रे गोपी विमुक्तिदात मुक्ति देने वाले परमात्मा से जो सुख प्राप्त कर रहा है भक्त उस सुख को भला कोई कैसे अनुभव कर सकता है भक्ति को अपनाए बिना ये लीलाओं को दिखा रहे हैं यहाँ ज्ञानियों को भी पर्याप्त मात्रा में अपनी सामग्री प्राप्त होती है भक्तों को भी सामग्री सुखापो ना ही नाम ये जिसको हम गोपी का बेटा समझ रखे हैं ना इसको बड़े बड़े योगी लोग भी पकड़ नहीं सकते जब तक की देह में अभिमान है देहाभिमानी मतलब देह में जब तक अहम बुद्धि है कि में देहाविमानियों को पकड़ में आने वाले नहीं है ना सुखा को भगवान दे नाम गोपिका ज्ञानी भगवान स्वयं कहते हैं में है। ऐसे आत्मस्वरूप ज्ञानी भी उस इस सुख को नहीं प्राप्त कर सकते ना ही भगवान को पकड़ सकते हैं यथा भक्ति मतम ही संसार में जो भक्तिमानों को भक्ति वालों के साथ में भगवान लीला करके उनको सुख देते हैं इस प्रकार से भक्त की परवस्था को दिखाते हैं भगवान और इस प्रकार मैया अपने काम पर लग गई फिर बांध करके रस्सी को बांध करके बाल कृष्ण को याद आ गया कि मेरा परम भक्त नारद किसी समय किसी को साप दे रखा था यह कह रखा था हिमालय की ओर से आते समय अलकनंदा में स्नान करते हुए मणिग्रीव और नलकूबर ये कुछ देवांगनाओं को अप्सराओं को लेकर के शराब पी करके के अलकनंदा जहां पर भद्रिकाश्रम के पास में वहां स्नान कर रहे थे अप्सराओं के सहित ऊपर आकाश मार्ग से वीणा दिए हुए नारद जी जा रहे थे उनको देख करके ये उनको दिखा दिखा करके चिढ़ाने के भाव से हंसी करते हुए स्नान कर रहे थे अप्सरा तो लज्जा के कारण और मर्यादा को समझ करके जल्दी जल्दी उस जल से बाहर निकली और कपड़े पहन ले। लेकिन ये नंग वहीं से मजाक करते हुए इनको हुए इनको को बहुत कुछ करने लग लग गए, गए। ने देखा कि इनकी बुद्धि नहीं है कि संतों के साथ में व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरी बात इनको कुछ चीज का अभिमान है एक तो शंकर जी के यहाँ इनको सर्विस की प्राप्ति हुई है नलकुबर मणिक ग्रीव को वहां के जो लोग हैं सैनिक आदि हैं उनकी प्रमुखता मिली हुई है और दूसरी बात ये बड़े धनवान के बेटे हैं कुबेर के बेटे हैं तीसरी बात रूप संपन्न है आप पंडित जी से पहले श्रवण कर चुके थे रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता रूप सुंदर हो धन पर्याप्त हो अविवेक हो ये चीज़ें होती हैं समझदार समझदारी यदि नहीं हो तो बड़ी खतरे की स्थिति आती है भगवान ने सोचा नारद जी ने सोचा कि इनको यदि हम सीधे समझाएंगे तो ये पहले से चिढ़ाने वाले लोग समझ में नहीं आएगा इनको इसलिए करुणा करके उन्होंने कह दिया ये तो जनों का काम है तुम इससे शुद्धि तभी शुद्ध हो सकते हो तुम अलग में स्नान कर रहे हो लेकिन पाप कर रहे हो इससे शुद्धि नहीं होने वाली है जाओ तुमको छत्तीस हजार वर्षों तक देवताओं के युग समय तक जब तुम वृक्ष बन करके एक जगह रहकर के जड़ की तरह रहोगे अचेतन की तरह अचेतन की तरह नहीं स्थावर की तरह जीवन यापन करोगे ठंड सहोगे गर्मी सहोगे बरसात सहोगे तब तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी वृक्ष बने रहोगे और जब कृष्ण का अवतार होगा भगवान का अवतार होगा उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा और तीसरी बात यह शाप तुम्हें भूलेगा भी नहीं ये कृपा करके नारद जी ने कह दिया था तो भक्त के मुख से निकली हुई वाणी याद आ गई भगवान की डबल काम करते हैं भगवान तो हमेशा डबल ट्रिपल रोल निभाते हैं इधर लीला भी हो जाए उधर किसी का काम भी बन जाए छत्तीस हजार वर्षों से नंद जी के आंगन में धूप गर्मी सह करके खड़े खड़े और कितने लोगों को छाया दे करके परोपकार का कार्य करते हुए संत का जीवन जीते हुए उस वृक्ष की शुद्धि होने का समय आ चुका था छत्तीस हजार बीत चुके थे भगवान के दर्शन करने का समय भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के मुख से कोई वाक्य निकल जाए उसको सच करना जरूरी है नहीं तो वो भक्त नाराज हो जाएगा भीष्म के मुख से अगर निकलता है कि मैं इसको शस्त्र ग्रहा के ही रहूंगा आज जो हरिष्ण शस्त्र ग्रह और एक और भगवान कहते हैं कि मैं बिना अस्त्र शस्त्र के महाभारत का युद्ध लड़ूंगा लेकिन देखिए अपनी को किनारे रख देते हैं भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं चक्र उठा करके दौड़ पड़ते हैं भीष्म ग उठते हैं कि प्रभु ये अर्जुन की रक्षा के लिए नहीं आपने शस्त्र ये चक्कर नहीं उठाया लोगों की दृष्टि से तो लगता है कि अर्जुन अत्यंत प्रिय हैं और अर्जुन को बचाने के लिए चक्र गदगद हो उठते हैं प्रहलाद के मुख से यदि यह निकल जाता है कि वो खम्भ में भी खड़क भी है तो भगवान उसी वतन को सत्य करते हैं भक्त की वाणी यही भक्त की वाक सिद्धि है भगवान का भजन करने वाले की वाणी पवित्र होती जाती है और उस मुख से अगर कोई निकल कोई वचन निकल निकल जाए, जाए, वचन तो हुए, हुए उखल को उन वृक्षों के बीच से गए उखल फीचे गिरे और उनका असली रूप यमलार जो नाम था वृक्षों का दिव्य रूप प्रकट हुआ उन्होंने स्तुति की और क्षमा पूर्वक क्षमा पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक अपने लोग को जाने लोगों नारदी के, के।, तो के अनुग्रह था वरदान था अनुजानी भूमन अनुचर किसी ऋषि का यह अनुग्रह था उन्होंने यदि साप ना दिया होता तो आपका दर्शन भी हमको अभी तक नहीं हुआ होता वो शाप नहीं वास्तव में वरदान शाप का रूप लेकर के वरदान हमारे जीवन में आया था भगवन, आप कृपा कीजिए अब ये वाणी, वाणी जिस वानी से हम दूसरे का अपमान करते रहे इस वाणी के द्वारा अब आपका ही गुण कथन होता रहे ये कान अभी तक दूसरों की निंदा सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे रुचि रखते थे इनसे दूसरों की निंदा सुनने के बजाय आपके गुणों को सुनने में इन कानों को हम लगाएं इन आँखों से हम हमेशा ऐसी चीज़ों को देखने के लिए तैयार रहते थे जिनको देखने से हमारे गलत संस्कार हमारे बच्चे में गलत संस्कार जागेंगे तो ऐसे गलत अभद्र दर्शन ना हो भद्रम करने भी देवा देवाह भद्रम पश्चिम अक्ष भी है जत्राहा हम आँखों से देखें तो भद्र का ही दर्शन करें कानों से सुने तो भद्र का ही दर्शन भद्र का ही श्रवण करें प्रभु हम इन आँखों से आपकी आपकी संतों का दर्शन करते रहें, सेवा में में ये ये हाथ लग लग जाएं, मन हमेशा आपके और ये सिर जो अभी तक किसी के सामने झुकता नहीं था सारे जगत के निवास स्वरूप आपके चरण कमलों में नित्य निरंतर झुकता रहे दृष्टि शताम दर्शने कथने दृष्टि सताम तनूना आपके शरीर स्वरूप संत महापुरुषों के दर्शन में ये आँख लग जाए आपके स्वरूप अचल विग्रह में के दर्शन में ये आंख लग जाए प्रभु ऐसी कृपा कीजिए ऐसा कह करके प्रणाम करके उनसे का वरदान लेकर वहां से चले गए भगवान दामना चलने के पहले पहले, पहले भगवान मुस्कुराने लग गए क्यों मुस्कुराए होंगे भाई आप लोग सोचें मुस्कुराए होंगे शायद कि देखो बंधे बंधे हुए को मुझे छो मुक्त कर दो कह रहा है कोई किसी ने दूसरे ने बांध रखा है देख रहे हैं कि बंधा हुआ है लेकिन बद्ध से भी प्रार्थना कर रहे हैं भक्त के हाथों से बंधा हुआ है कोई यदि उससे भी लोग कहते हैं हमको मुक्ति दे दो प्यारे उस चीज को भी दिखा रहे हैं तो मुस्कुराते हैं प्रसन्ना मुस्कुराते हुए गुहसे कहते हैं ज्ञातम मैं जान गया ऋषि ने तुमको ये वर्त अभिशाप जो दिया था तुम लोग तो समझ ही गए हो उनकी करुणा से ये वाक्य निकला था इसीलिए तुम तुम लोगों लोगों का, का ने मेरा दर्शन प्राप्त किया, जाओ, अब इस प्रकार से किसी अपमान नहीं करना किसी को चिढ़ाना नहीं उनसे अनुमति लेकर के चले गए तब तक गोप आदि सब लोग आकर के पूछने लगे कि ये क्या हुआ वृक्ष नीचे पड़े हुए थे अगल बगल पड़े हुए थे बच्चों से पूछा ये क्या घटना घटी बच्चों ने कहा कि ये ये ये जब मैया ने बांध दिया थे ऊखल ऊखल ऊखल को लेकर के के के घसीट रहा रहा था था पेड़ के बीच से गुजर फंस गया इसी के कारण उसके घसीटने से ये ये ऊखल वृक्ष गिर पड़े विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य हो ही नहीं सकता उनको डांटने फटकारने लग गए सब इस प्रकार से उनको लाक करके पुनः पंडितों के द्वारा भगवान की पूजा पाठ करा करके उस बच्चे के सुरक्षा के लिए कल्याण के लिए और कह करके उसको पुनः सुला दिए इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माँ के माँ को ऐश्वर्य दिखाते हैं अभी लेकिन ऐश्वर्यों का बोध तो हो नहीं रहा है ना दूसरों को समझ में आ रहा है लेकिन सबके मन में ये भावना को जगा रहे हैं कि ये साधारण नहीं विलक्षण कोई है ऐसा लग रहा है गोपियाँ इनके पीछे लग गई और कहते थे तू दही खाना चाहता है तेरी आदत है दही खेत तब देंगे तू नाच तू ये काम कर वो काम कर गोपी भी तो भी तो नृत्य गोपियाँ कहती हैं नाच तो नाचने लग जाते हैं भगवान बालवत क्वचित उदगा यदि क्वचनमुग्धा कभी कहते हैं गाओ तब वो गाने लग जाते हैं और अगर गोपियाँ कहते हैं कि वहाँ से उस चीज़ को उठा के ले आओ तो भगवान उसको उठा करके उनके पास में ले आते हैं क्वित उन्मान उलूखल आदि कभी चरण पादुका नंद जी कहते हैं कि बेटा वो चरण पादुका जरा उधर कर देना उठा करके वहाँ रख देते हैं सुखदेव जी कहते हैं विभर्ति क्वचिदाजप्ता पीठ कोणुमान पादुकम बाहूक्षेपम चुते स्वाम च प्रीति मा गोपियों की बातों पर आ जाते हैं और इसीलिए संत लोग गाते हैं जाहि जाहि महेश सुरेश महेश जाहि महेश महेश सुरेश अनादि सुरेश अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तब पुनि पार न पावे ताही ताही की चोहरियां। भर पे नाचे नचावें। की चोहरियां। भर पे नाचे नचावें। की भर भर पे पे भक्ति स्थापना करते भगवान भक्त के वश में हैं हैं सुखदेव जी कहते इस प्रकार से लोग को दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों के वश में हूँ बाल चेष्टाओं के द्वारा एक दिन फल बेचने वाली घूम रही थी फल ले लो फल फल ले लो फल छोटे बच्चे के कान में आवाज़ पड़ी अचानक उनको अपने पूर्व रूप याद आ गया सारे संसार को कर्मों का फल प्रदान करने वाला मैं हूँ लेकिन यहाँ इन लोगों के बीच में भी फल देने वाले कोई और हैं तो बाहर आके देखे तो फल बेचने वाले संक्षेप में उसको कहें फल वाले को भगवान ने उसी के कहने के अनुसार हाथ में ला के और अन्न उसके झोले पर रख दी और उससे फल ले ले और वो माई ले जा के अपने घर में जब देखते हैं तो मणि माणिक उसके अंदर खुलते हैं फलानीति श्रुवा सत्वर अच्छुत फलार्थी धान्यमा दजौ स्वर्व फल प्रद एक दिन यमुना जी के किनारे नदी के किनारे खेल रहे थे बच्चे रोहिणी जी उनको बुलाने के लिए गई जोर जोर से बुला, बुलाती रही लेकिन उनकी आवाज़ सुने या नहीं सुने बच्चों के साथ खेल रहे थे बलराम और कृष्ण आए नहीं तब यशोदा मैया जाती हैं क्योंकि नंद जी आए हैं भोजन का समय हो गया नंद जी ने पूछा कहाँ गए उनके बिना हम भोजन नहीं करेंगे पहले उनको खिलाएंगे तो मैया यशोदा जाकर के पुकारती हैं नहीं आवाज़ सुनाई दी तो जाकर के माँ स्वयं नजदीक में जाकर के बच्चों को भी समझाए कि उनके दोस्तों को कि जाओ तुम अपने अपने घरों को बहुत समय हो चुका है स्नान करो खाओ पियो खाना व करे और मेरे बच्चों को भी जाने दो बच्चों को लेकर के जबरदस्त पकड़ करके ले आए ला कर के रोहिणी जी ने बलराम जी को स्नान कराया और मैया जी माँ ने कृष्ण को स्नान कराया स्नान करा के तेल लगाया और फिर वही सो जा राजा सो जा सोजा, सोजा लल्ला सो जा सुला दिया नंद गांव में रहने वाले बड़े बूढ़ों ने अभी तक की घटनाओं को जब देखा तो डर गए लगता है भाई हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहना ठीक नहीं है कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी किसी प्रकार के भगवान ने कृपा करके इन बच्चों की रक्षा की कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अचेत रहें और इन बच्चों को कुछ हो जाए इसलिए यहाँ इस जगह पर छोड़ करके कहीं जाना अच्छा है पंचायत बैठी बड़े बूढ़े लोग कहने लग कि कहाँ जाया जाए फिर तो सलाह हुई कि जहाँ ऐसी जगह चला जाए जहाँ पर गायों के लिए पर्याप्त घास भी मिल जाए पानी की भी कोई कमी ना हो और हम लोगों को भी रह कर के वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत ना हो तो वृंदावन एकमात्र ऐसी नज़र आई तो वृंदावन सब प्रकार के सब ऋतुओं में अनुकूल चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती हैं आज्ञा मिली चलो भाई देर मत करो शुभ शीघ्रम तो सब लोग अपने अपने छकड़ों में सब समान भरे और नंदगाँव से छोड़ करके नंदगाँव को और वृंदावन में पहुंच गए वृंदावन में जब देखे गिरिराज गोवर्धन इन दोनों बालकों को बड़ी प्रसन्नता हुई आह कितना सुंदर कितने सुंदर सुंदर हरियाली घास है यहाँ यमुना जी बह रही हैं और सब लोगों ने वहाँ पहुंचकर के टेढ़े धनुष की भांति छकड़ों को धनुष की तरह खड़ी कर दी बीच में उनके लगे बगल में गायें बछड़े उनके रहने के लिए जिससे कि पीछे से कोई आ के आक्रमण न करे और बीच में फिर बच्चों के माताओं के रहने के लिए और आगे आगे फिर जवाने लोगों की इस प्रकार से उस समय का वृंदावन में उन्होंने आवास किया और बचपन की लीलाएं उनके साथ होने लग गई ऐसे तो खेलने के खेलते समय बड़ी विचित्र लीलाएं हैं उनके कभी वो वेणु बचाते हैं अब देखो अब चलना शुरू किए हैं खेल कूद के लिए तो अब वत्सपाल बछड़ा चराने की आज्ञा मिल गई छोटे छोटे बच्चों गैयों के चराने के लिए अलग लोग जाते हैं भैंस चराने वाले अलग बकरी चराने वाले अलग बछड़ों को चराने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ज़िम्मेदारी दी जाती तो वत्सपालक पालो बभूवतु बछड़े चराने वाले बन गए ये दोनों के दोनों बछड़े चराने की जाते तो बाँसुरी बजाना कहाँ से सीखे हैं ये स्वयं और छेपड़ी गुले ले करके निशाना लगाने के जो उससे खेलते हैं कुचित पादई किंकड़ी भी क्वचित कृत्रिम गोबर कभी जो है ये सब बच्चे लोग मिल के हम लोग देहातों में देखें दो बालक मिल जाएँ गाय भैंस चराने वाले लोग तो वो एक बैल ये बना दूसरा बैल ये बना एक भैंसा ये बना दूसरा भैंसा ये बना और भैंसे की तरह लड़ते हैं वृषाया माणो इस प्रकार से वृषाया माणो नर्दंत तो युद्धाते परस्परम भगवान श्री कृष्ण भी उसी तरह से लड़ते हैं उनके साथियों के साथ में बलराम भी उसी तरह से खेलते हैं क्योंकि गाय चल रही है चल रही हैं तो मन को रमाने के लिए कोई ना कोई तो उपाय चाहिए ऐसे दिव्य और इसी क्रीड़ा में बछड़ों को चराते समय बछड़े का ही रूप लेकर के एक दानों पहुंच गया वत्सासुर। बलराम जी ने दिखा बलराम जी को दिखाते हुए भगवान ने कहा देखो दाऊ, ये कोई ये बैल कुछ अलग सा लग रहा है ये बछड़ा कुछ अलग सा रह, रह लग रहा है क्योंकि ये जिस जिन बछड़ों के पास में जाता है वो बछड़े इसके साथ में नहीं रहते दूर भागते हैं और ये जिनके पास में रहता है इसकी आँखें भी बड़ी लाल लाल दिखाई दे रही हैं ये अलग बछड़ा लग रहा है तो भगवान का इशारा तो हर एक बछड़े समझते हैं क्योंकि भगवान स्वयं हाथ से खिलाते तो खिलाने वाले के इशारा समझ जाते बछड़े जो इशारा कर रहे हैं तो चले आते थे वो तो इशारा भी नहीं समझ रहा है भगवान समझ गए ये कुछ अलग बछड़ा है इशारा किया तो फिर क्या किया जाए बोले कि चलो जाएँ देखें उनके पास में गए तो लात मारना शुरू किया बछड़े ने मालूम पड़ गया कि ये हमारे झुंड का ये बछड़ा नहीं है इसलिए उस बछड़े को पकड़े पीछे से और घुमा करके पटक दिए वहीं पर बोलिए वत्सारी भगवान की जय बकासुर का भी इसी प्रकार से मुख में जाकर के अपने शरीर के ताप बढ़ा करके उसका उद्धार किए भगवान ने और इसके बाद फिर भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया इनमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन अच्छी बातें होते हुए भी जब पहले से इतना चुका भर चुका हो और मन कहीं बाहर चला जा चुका हो तो मुश्किल पड़ जाती है उसको छोड़ करके हम करेंगे अघ के पेट में आघासुर के पेट में जा करके भी बच गए भगवान की कृपा से यहाँ भी श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसा भाव दर्शाया है ये कल्पना करते हुए जाते हैं जब कि देखो ये पहाड़ कितना बड़ा विचित्र है और इसकी सड़क देखो लगता है कि कोई विशाल अजगर हो और अजगर के ये जीव जैसे दिखाई दे रही माने सर्प को देख कर व्यक्ति कोई समझ चुका है कि रस्सी है समझ चुका है मन में जरा भी संदेह नहीं है कि यह रस्सी है और सर्प है ऐसा उसके मन में है ही नहीं भावना पूरी तरह से रस्सी है लेकिन उसको अब संदेह लगता है कि यह सर्प की तरह लग रहा है ऐसी भावना हो रही असली चीज को देख रहे हैं असली भी अमृषा अपी मृषायतें यह तो ठीक है कि नकली असली के रूप में दिखता है लेकिन यहाँ तो असली सच नकली के रूप में दिखाई दे रहा है ये बड़ी विचित्र बात कहते हैं लेकिन ताल ठोकते हुए बच्चे लोग उसके अंदर गए भगवान ने सोचा कि ये बच्चे अबोध हैं गए मेरे आश्रित में हैं स्वयं भगवान भी अंतर में गए उनके मुँह को फाड़ करके शरीर बढ़ा करके भगवान के पास में सारी सिद्धियाँ हैं ये महिमा सिद्धि का उपयोग किया वहाँ महान बनाया अपने शरीर को फैलाया और उसका जो है शरीर फूलने लग गया सांस निकलने के लिए मुश्किल पड़ गए सांस बंद हो करके छेद फोड़ करके बाहर निकले और भगवान ने उसी रास्ते उन सबको बाहर किया लेकिन एक विचित्र घटना बताते हैं श्री सुखदेव जी इस अघासुर के शरीर से निकली हुई जो पहली ज्योति थी जब तक ग्वालवाल शरीर से बाहर नहीं निकले तब तक वो ज्योति बाहर ही चमकती रही भगवान जब बाहर आए तो वह ज्योति जा कर उस अघासुर के शरीर पर भगवान के शरीर पर अघासुर की वो ज्योति समा गई भगवान मारने वालों को भी सदगति प्रदान करें भगवान का एक नाम है मुकुंद मुकुंद के दो अर्थ होते हैं मुकुन मुक्तिम ददाती इति मुकुंदा और मुकुर भक्ति भक्तिम ददाती इति मुकुंदा मतलब मुक्ति और भक्ति या ऐसा कैसे देखते हैं राक्षसों को मुक्ति दे देते हैं और भक्तों को भक्ति दे देते हैं इसलिए मुकुंद कहलाते उन लीलाओं को भी दिखाया सुखदेव जी कहते हैं इस ये घटना घटी एक साल करीब हो गई लेकिन जब ये बच्चे लोग अपने वृंदावन में गए तो कल की तरह वर्णन किए मतलब कल घटना हमने देखी और एक घटना ये घटना जबकि साल भर की हो चुकी थी राजा ने पूछा एक साल की घटना और एक दिन का कैसे लग गया तो वही ब्रह्मा जी के मोह वाली कहानी सुना दी कि ये आघा का वध करके आघा का उद्धार करके आकर के मैदानी भाग में बैठ करके कुछ खा पी रहे थे बांट करके उस समय भगवान श्री कृष्ण मंडलाकार करके बीच में विराजमान होकर सबको बराबर बराबर भाग दे करके खा भी रहे हैं खिला भी रहे हैं लेकिन खिलाने के खाने के पहले सबको बांट रहे हैं बांटने में मस्त थे वो लोग खा रहे थे पहले भी देख चुके हैं ब्रह्मा जी अभी भी देख रहे हैं लेकिन अब बार अभी मुँह में डाले नहीं हैं पहले के देख चुके थे उन दृश्यों में ब्रह्मा जी को ये देखने को मिल चुका है कि जूठन खाते हैं उनको संदेह हुआ कि यदि भगवान हैं ब्रह्म हैं तो जूठन तो नहीं खाना चाहिए उनको इनके साथ देहाती बच्चों के साथ खेल कूद रहे हैं ये भगवान कैसे हो सकते हैं इसलिए परीक्षा लेने की सोची उन्होंने जिस समय बच्चे आपस में भोजन बाँट करके खाने को तैयार थे उसी समय उनके बछड़ों को गायब कर दी अचानक बच्चों का ध्यान उधर गया अभी आचमन भी नहीं किए हैं खाने की तैयारी करने वाले थे और अचानक बछड़ों की ओर ध्यान अरे हमारी बछड़ी किधर गए और भगवान ने देखा मेरे दोस्त घबराए हुए हैं और ये इनका चित्त उधर खिंचा रहेगा जब तक कि ये बछड़े नहीं होंगे ये खाएंगे भी नहीं इच्छा भी नहीं होगी तो हाथ में कवल लिए बगल में बैठ लिए बंसी भी लिए जय हाथ में रखा हुआ कवल ज्यों के तो हैं और ढूंढने के लिए चलने लगे कहने लगे तुम लोग खाओ मैं अभी लौट के आता हूँ बछड़ों को लौटा के आता हूँ जा करके देखते हैं बहुत जगह खोज किए बछड़े नहीं मिले लौट करके आए सोचे कि हो सकता है कि वहाँ से लौट कर के हमारे दोस्तों के पास में बछड़े चले गए हों वहाँ गए तो ग्वालवाल भी बच्चे भी गायब हैं फिर उधर ढूंढने लग गए कोई नहीं दिखाई दे रहे बछड़े भी गायब और साथ ही वत्स्यपाल भी गायब एकाग्र होकर के देखा भगवान ने ओ बुद्धि हमारी नचाने की कोशिश कर रहे हैं कोई और जिनको हमने स्वयं बुद्धि दी थी कि मोह में नहीं पड़ना हो तो चतुर्श्लोकी तो का स्मरण रखना उसी की बुद्धि को मोह में डालने की कोशिश कर रहा है कोई और अच्छा ठीक है हमारे ऊपर में जादू करना चाहते हैं देखते हैं कि वो जादू उन पर असर करती है कि हम पर असर करती है भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी जगत के सर्जन करता है सोचे ठीक है तुम जगत के सर्जन करता तुम्हारे जैसे और होते हैं कि नहीं देखना स्वयं ही बैत भी बने बाँसुरी भी बने श्रृंगी बाजा भी बने उनके हर चीज़ बन गए बछड़े भी बन गए और वत्स्यपाल भी बन गए और बहुत दिनों तक माता पिताओं को पता भी नहीं लगने दिया कि ये कौन असली बछड़े हैं कि नकली बछड़े हैं असली हमारे बेटे हैं कि नकली हैं कोई दूसरे हैं लेकिन अंतर देखने लग गए जो माता पिता के ये बच्चे थे उन बच्चों के प्रति जैसे भगवान श्री कृष्ण में प्रेम था उनका वैसे इन बच्चों के प्रति बहुत प्रेम पड़ने लग गया उन बछड़ों के प्रति भी उन गायों का प्रेम बहुत ज़्यादा है जैसे जैसे बछड़े बड़े होते जा रहे हैं तो बड़े बछड़े के प्रति तो गैया के माता पिता के जो है स्नेह वहाँ से हटकर दूसरे छोटों के प्रति जानी चाहिए लेकिन उनके प्रति जा रहा है क्योंकि स्वयं उन रूपों में स्वयं कृष्ण है सब कुछ चित्र को खींच रहे हैं तो बड़ा भी लेकिन इस घटना को कोई देख ना पाया समझ ना पाया एक दिन बलराम जी को यह दृश्य देखने को मिल गया गाय चल रही थी तलहटी पर गोवर्धन के उनकी ओर ये बछड़ों को ले गए ये भगवान श्री कृष्ण जो बछड़े बनकर रखे हैं उनको ले गए और वो गाय क्योंकि गाय तो अलग चल रही और गाय रंभाती हुई दौड़ती हुई बछड़ों की ओर दौड़े इस दृश्य को ब्रह्मा जी भी देख लिए और बलराम जी ने देखा तो इतने ये बछड़े बड़े बड़े हो चुके हैं और नए बछड़े भी आ चुके हैं मतलब इन बछड़ो के बाद में दूसरे बछड़े आ चुके हैं उन बछड़ो के प्रति उन की ओर गायों को दौड़ना चाहिए कि ये जो बछड़े बड़े हो चुके हैं इनकी ओर दौड़ना चाहिए उन छोटे बछड़ों को छोड़ करके और इन बड़े बछड़ो की ओर दौड़ रहे बलराम जी को लगा ये क्या मतलब बड़े बैल हो चुके हैं उनके पीछे ये गाय क्यों दौड़ रही एकाग्र चित्त होकर के बलराम जी ने देखा तो उनको पता लग गया कि यह कन्हैया की कोई चाल हो सकती है पूछा कान्हा तुमने कुछ किया लगता है और कान्हा ने स्पष्ट बता दिया दाऊ हमारी परीक्षा लेना चाहता था उसकी परीक्षा में हम शामिल हैं अभी इसलिए उसको दिखाने के लिए ऐसा नाटक रचा गया है तब तक ब्रह्मा जी के उम्र के अनुसार एक त्रुटी का काल गया मतलब धागा या का जो सुई है कमल की पंखुड़ी में चुभाने पर जितना समय लगता है उतने ये पलक झपक उतना समय सम, समझ लो इतना समय बीता था ब्रह्मा जी के लेकिन यहाँ तो बहुत समय बीत चुका था आकर के देखा कि ये बछड़े जिनको मैं चोरी करके ले गया था ये बछड़े कहाँ से आ गए ब्रह्मा जी को लगा कि हो सकता है वहाँ हो वहाँ जा कर के देखे तो वहाँ बछड़े वो चर रहे हैं यहाँ आ देखे तो यहाँ बछड़े चल रहे हैं ब्रह्मा जी को लगा कि ये असली है कि वो असली है चक्कर में पड़ गए तब तक थोड़ी देर में देखते हैं कि ये सारे के सारे बछड़े चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लग गए ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या होता जा रहा है चकरा गई बुद्धि सारा और थोड़ी देर में तो ब्रह्मा जी ने आँख बंद कर ली कि ये क्या चीज हो रहा है और आँख खोल करके देखा तो फिर से हाथ में दही गोई कवर लिए बैंत लिए बछड़ों को खोजता हुआ वो दिखाई दे रहा है और वो बच्चे जो है वह बैठे बैठे प्रतीक्षा में है कि हमारा कन्हैया आए तो हम लोग कंवल को खाएं ना भगवान श्री कृष्ण अभी कंवल को खाए हैं क्योंकि उनके दोस्त वहाँ पर बैठे हुए हैं ना दोस्त अभी मुख में कुछ लिए हैं क्योंकि अभी कृष्ण आए नहीं देखते रहे ब्रह्मा जी समझ गए हमसे बड़ी भूल हो गई भगवान की चरण कमलों में प्रणाम करके और उन्होंने दिव्य स्तुति की एक श्लोक श्रवण करके आगे बढ़े नौ में ड्यु तड़िदम्बराय से कवल वेत्र वेणु पशुपांग जिस रूप रूप को ब्रह्मा जी ने देखा था उसी रूप का करके और वंदना की है कि प्रभु आपके हाथ में कवल है वेत्र है विषाण है सिंह बजाने वाली चीज इस रूप को मैं नमस्कार करता हूँ मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए भगवान ने माफ किया जाओ ब्रह्मा जी आज शिव किसी के किसी को ये ऐसा मत समझना यहाँ सब के सब मैं ही एक अनेक रूप लेकर के खेल रहा हूँ मेरी परीक्षा की बात छोड़ो दूसरे की भी परीक्षा मत लेना तुम्हें याद होना चाहिए कि किसी समय तुमने तुमको हमने ज्ञान दिया था और उस ज्ञान को तुम भूल चुके हो हमने उस समय कहा था इसको तुम दोहराते रहोगे तो तुमको मोह नहीं होगा उसको जब से तुम भूले हो तो तुम्हारी रचना तुम्हारी जादू तुम्हारी माया तुम पर ही लग गई ऐसा करना नहीं आगे लेकर के वहाँ से चल पड़ते हैं भगवान प्रणाम भगवान को प्रणाम करके चल पड़ते हैं यमुना जी के किनारे आकर के भगवान ने बच्चों को बहुत कुछ दिखाया और सुखदेव जी उनके प्रेम के विषय में बताते हैं क्योंकि राजा का प्रश्न था वो भी हुआ ये तो हुए बछड़े चराने की लीला अब छठवें वर्ष में भगवान प्रवेश कर चुके हैं पौगुण अवस्था की लीलाओं में गाय चराना शुरू करते हैं गाय चराते समय भी उन्होंने बहुत सी लीलाएं की हैं अब उन उनकी ओर हम लोग न जाएं श्रीदामा थे जो सभी ग्वाल बालों के बीच में एक विशेष स्थान रखते थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से और बलराम जी से एक दिन कहा दाऊ भैया एक बात कहें रोज के रोज हम लोग इधर आते हैं नाक में खुशबू आती रहती है इधर में एक वन है जहाँ पर ताड़ के फल लगे रहते हैं उनके केवल हम लोग हमारे ललचाती रहती है जीव लेकिन कभी भी स्वाद चखने को अवसर ही नहीं मिला बलदाऊ और बलराम जी ने कहा क्यों खाना चाहिए श्रीदामा आदि ने कहा खाएंगे कैसे वहाँ पर धेनु का स्वर नाम का गधा रहता है वो जब भी जो भी जाता है अपने परिवार के सहित आक्रमण करके सबको मार डालता है पूरे पर कब्जा जमा रखा है केशवतम ऐसी कृपा करो उनके लिए हमारा जी मचलाता है खाने के लिए और अच्छे अच्छे घास भी हमारे गैयों के लिए भी हो जाएगा और भगवान ने विलंब नहीं की बलदाऊ भी गए और बलदाऊ जी ताल ठोक करके ताल को हिलाया हिलाया तो पेड़ से सारे फल गिरे और फल गिरे तो चक चट के आवाज़ सुन करके वे गधा घेचू घेंचू घेचू घेंचू करते हुए दौड़ा उनके साथ में और भी खच्चा दौड़े और आकर के सीधे ही बलराम जी के पास में आकर के दो लात मारा बलराम जी को और दूसरी बार फिर लात मारने के लिए तो उन्हें पीछे के लात को उठाया बलराम जी ने पकड़ा और हाथ से पकड़ करके ऐसा घुमाया कि घुमाते घुमाते उसके प्राण पखेरू उड़ गए और हाथ से फिर उसने एक बहुत बड़े विशाल ताड़ के पेड़ पर मारा जिससे कि वह ताड़ का पेड़ गिरा उसके बगल में दूसरे ताड़ के पेड़ थे वो भी गिरे और उनके धक्का पाकर कुछ आवाज़ पाकर के दूसरे पेड़ों से जितने फल थे गिरे बलदाओ और कृष्ण ने कहा खाओ आराम से अब बढ़िया हो गया सबकी व्यवस्था हो गई जंगल का प्रदूषण साफ किया भगवान अग्नि का भी प्रदूषण ठीक करते हैं जल का भी प्रदूषण ठीक करते हैं आकाश को भी शुद्ध करते हैं वायु को भी शुद्ध करते हैं इन लीलाओं के माध्यम से उनकी गहराई पर जाएँ के दिखें वन्य प्रदूषण जंगल की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे करते करते भी गाय चराते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे एक जगह तो अचानक उनके गैया आदि सब बेहोश पड़ गए एक दिन भगवान ने भगवान की आँख में अमृत है दृष्टि पड़ी एक एक ईक्षया अमृत वरषेण्या उस अमृतमयी दृष्टि के पड़ते ही जल को पीने के कारण बेहोश पड़े बछड़े और गायें फिर से जीवित होती लात ले तो आए वृंदावन में लेकिन भगवान ने सोचा कि अब रोज़ के रोज़ चराएंगे किसी न किसी दिन इस कुंड के पानी को पिएंगे बिछड़े और गाय पिएंगे हम लोगों में से कोई पिएंगे या कोई पक्षी पशु पिए उसकी मृत्यु हो जाएगी जहरीला है इसलिए यमुना जी का प्रदूषण ठीक करना चाहिए इसकी शुद्धि की जाए जल को निकाला जाए इसलिए जल की शुद्धि की दृष्टि से उन्होंने कालिया नाग का नाथन किया ये कालिया नाग गरुड़ से डर के उस कुंड में आकर के रहता था और उसको उसके मुंड पर नाच करके उसके अभिमान को चूर्ण किया उनकी पत्नियों ने दिव्य स्तुति की हैं और फिर उनको यथावत रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान करवाया है भगवान ने ऐसे बहुत से लीलाएं है बाकी हैं आज गोवर्धन पर्वत तक जाना था क्या करें आप बताएँ यहीं पर विराम दे दें तो फिर कालिए का दमन करने के बाद में भगवान ने और भी जो लीलाएं की हैं उनकी ओर तो बस नाम मात्र उच्चारण करके फल वृक्षों की ओर गर्मी के दिन आए गर्मी का बड़ा बड़ा सुंदर वर्णन एक एक चित्र का वर्णन और उससे बहुत शिक्षाएं शिक्षा भरी बातें बताई गई हैं वर्षा के दिन आए वर्षा के जो बरसात में जो जो चीज़ें हों उनसे हम सबको परम ज्ञान की प्राप्ति वाली बातें बताई शरद ऋतु आई उसकी भी वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से इसमें आया है और इसके बाद फिर वर्णन करते हुए बेणु गीत का भी और वेणु गीत के साथ साथ में इन गोपियों ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए जो हेमंत महीने में आराधना की है कालिंदी के तट पर बैठकर के कात्यायनी महामाए महायोगि नधीश्वरी नंद गोप स्वतम देवी पतिम में पुरु लेकिन माँ की प्रार्थना करती थी पूजा करती थी भगवान ने इनको एक शिक्षा देना चाह यमुना जी में जाकर के स्नान करती थी नग्न स्नान करती थी वरुण देवता कहलाते हैं जल के उनका अपमान माना जाता है नग्न स्नान नहीं करना चाहिए यह बताने के लिए एक दिन जाकर के उनके सवेरे सवेरे ग्वाल वालों के साथ में वस्त्रों को ले करके और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और गोपियों की नज़र पड़ी तो उन गोपियों को कहा कि कपड़े लेना चाहती हो तो आ के ले लो उन्होंने कहा कि आप नंद जी के बेटे हैं नंद जी बड़े मर्यादावादी हैं और यदि आपने हमारे साथ में इस प्रकार से ठिठोली की तो हम जाकर नंद जी से शिकायत करेंगे लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम शिकायत करो कुछ भी करो हम इसकी परवानी करते तुम अपने कपड़े ले जाओ क्योंकि ये मैं बिना मांगे या सामने नहीं उपस्थित होगी तब तक नहीं उन्होंने कहा केशव हम नगर कैसे आए तो बोले तुम हमारे साथ में दोस्ती करते हो हमको चाहते हो तो जिसको हम चाहते हैं उनका कहना भी मानना जरूरी है कि नहीं गोपियों ने कहा हसो तो ठीक है लेकिन ये उचित नहीं है काफ़ी देर तक भगवान के और गोपियों की बातचीत चलती रही लेकिन गोपियाँ हृदय से भगवान को चाहती थीं और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित की ये लीला भी साधारण बुद्धि में समझ में नहीं आती पर उन लोगों को समझ में आती है जिनको अपनी छाया समझ में आ जाए भगवान के प्रतिमूर्ति स्वरूप जैसे हम अपने अंग के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रख नहीं सकते वैसे उन गोपियों के प्रति जो भगवान लीला करते हैं भक्तों को समर्पण की भावना सिखाने के लिए समर्पण की अंतिम स्थिति सिखाने के लिए रास और ये चीरहरण की लीला कि समर्पण हो शरीर में शरीर मेरा है नहीं जो कुछ है सो तेरा है इस भावना को सिखाने के लिए समर्पण की अंतिम सीमा इन गोपियों के माध्यम से दर्शाती हैं तो ये लीला भी हुई भगवान ने इन पर कृपा की और यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है यज्ञ पत्नियाँ पंडित लोग कर्म करते हैं पूजा करते हैं लेकिन उन भूखे प्यासे बच्चों को कुछ नहीं दिया उसके बदले उनकी पत्नियों के पास में भगवान ने भेजा गो गौ, ग्वालों को कि उनके पास में जाना जाकर के पाएँ की माता जी कह कर के उनकी सारी बात बता दी कि कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए यहाँ आए हैं हम लोग भी और दोनों के दोनों भूखे हैं उनको पता है कि आप भूखे को भोजन देते हैं प्यासे को पानी देते हैं इतना उनको पता है इसलिए हमको आपके पास भेजा ये द्विजपत्नियाँ पहले से भगवान की चर्चा सुन चुकी थीं लेकिन अभी देखी नहीं थी देखने के लिए उत्सुक थी इसलिए पतियों से सलाह लिए बिना ही भोजन के चार प्रकार के भोजन तय लेकर के पहुंच गई वहाँ पर और उनके सुंदर प्रेम भाव को सेवा को स्वीकार किया भगवान ने ब्राह्मणों को बड़ा पछतावा भी हुआ जो भगवान स्वयं यज्ञ के भोगता हैं वो दिखाते हैं कि मैं सब कुछ में हूँ लेकिन पहचानने वाला केवल वहाँ तक सीमित है और सामने प्रत्यक्ष वही यज्ञ का भाग लेने के लिए ग्वालवाल के रूप में आया है उनको नहीं पहचानने वाला पछताता है तो उनको बड़ा पछताता हुआ लेकिन बाद में फिर उनको लगा कि हम सामान्य भाग्यवान नहीं हैं परम भाग्यवान क्योंकि हमारी पत्नियाँ भगवान का दर्शन प्राप्त की हम लोग यज्ञ करते हैं यज्ञोपवीत के संस्कार हुए हैं हमारे जब करते हैं शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन हमारा चित्त शुद्ध नहीं होने के कारण स्वाहा स्वाहा तो करते हैं लेकिन उन्हीं भगवान को हम नहीं पहचान पाए हमारे पास प्रार्थना करवाने के लिए भेजे उनको पश्चाताप हुआ एक दिन फिर जब कार्तिक का महीना नजदीक आ रहा था वृंदावन में सारी तैयारियां चल रही थी भगवान ने देखा कि ये तैयारियां यज्ञ की सारी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं पिताजी से नंद जी से पूछा बाबा ये तैयारी किसकी चल रही है? नंद बाबा ने बताया कि देखो बेटा हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है हम लोगों को खेती किसानी करने से जो अनाज प्राप्त होता है ये इंद्र देवता की कृपा से क्योंकि वो बरसात करते हैं घास उगता है और घासों को गाय चरती हैं तो उनकी कृपा से ही ये सब कुछ होता है और साल में हम एक बार उनकी पूजा करते हैं इंद्र पूजा के निमित्त ये सारी सामग्री एकत्रित कर रहे नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म तंत्र जीवन का उपदेश दिया कि हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है इसमें और किसी का हाथ क्या माना कि कर्म फल देने वाला कोई है तो फिर यह कर्म किए बिना यदि वो दे दे तब तो हम उसको माने कर्म करने पर बद देता है तो कर्म बड़े हुए कि वो बड़े हुए कहने लग गए कर्म बड़े हैं जो जस करें सो तस्फल चाखा कर्म की स्थापना कई कई बार भगवान बड़ी विलक्षण बात करते कभी कभी तो कर्म को छोटे से बताने लग जाते कभी कभी विलक्षण नंदवादी सब लोगों ने कहा कि अब परंपरा टूट जाएगी बोले परंपराओं को छोड़ो परंपराओं को पूरी तरह से पकड़ा नहीं जाता सोच समझ करके परंपराओं को आगे बढ़ाना पड़ता है जो मूढ़ होता है केवल पूरी की के पूरी पकड़ता है जो समझदार होता है नए में से कुछ ग्रहण करता है पुराने में से कुछ लेता है और अपने जीवन को चलाता है मूढ़ा पर प्रत्यय प्रत्यय दूसरे के बात पर चलता है मूढ़ा पर प्रत्यय नय बुद्धि पुराण मित्य न साधु सर्व न चापी कि नवमितवद्यम साधु परीक्षा तरद भजंती जो समझदार होता है उनको परीक्षण करके जितनी आवश्यक है उसको लेकर के चलता है इसलिए ये जो है हम कर्म तंत्र हमारा जीवन है जैसा कर्म करते हैं वैसा और दूसरी बात सबको अपने अपनी ड्यूटी मिली है हम लोगों को भी जीने के आधार अलग अलग मिले किसी को खेती किसानी के काम किसी को वेद पाठ करके पूजा पाठ करके अपने जीवन चलाने के लिए बाबा हम लोगों का तो एकमात्र आधार्य गिरिराज गोवर्धन है जो हमको घास भी देता है वनस्पति भी देता है इसलिए पूजा इनकी होनी चाहिए मेरी समझ से सब लोग प्रत्याख्यान करते रहे पर भगवान ने उनको सबको ऐसा समझाया सब राजी हो गए और गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए सब लोग उपस्थित हो गए और भगवान ने सबको कहा हाथ जोड़ो और इनके जो है पहले ये समझो कि साक्षात भगवान ही हमारे सामने उपस्थित हैं परिक्रमा करवाएँ और जो चीज़ इंद्र की पूजा के लिए चाहिए थी उन्हीं चीजों से उन्होंने भगवान गिरिराज की पूजा करवाई करवाईन सर्वान आद्रता प्रदक्षिणाम पहले प्रदक्षिणा करवाई और प्रदक्षिणा करके फिर पूजा के शुरुआत की अब हमारे पंडित जी पूजा करवाएंगे और इसके बाद फिर कथा को विराम देंगे भगवान श्रीहरि के गिरिराज गोवर्धन के रूप में पूजा हो रही है कृष्णस्तम रूपम गोप विश्रमणंग शैलोस्मी ब्रुवन भूरी बलिद वपु तस्म ब्रजन सह चक्रेमनात्मनेश्यत शैलोस नोग्रह व्यत एक रूप से तो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर में विराजमान हो करके सारे भोगों को स्वीकार कर रहे हैं प्रभु और दूसरी ओर से सब लोगों को यह समझा रहे कि देखो देखो हमने कहा था ना कि भगवान है गिरिराज देखो हम लोग भोग लगा रहे हैं उसको साक्षात वो स्वीकार कर रहे हैं देखो ना देखो कह कर सबको विश्वास करवा रहे हैं और सबसे कहते हैं इन गिरिराज को साक्षात भगवान मान करके और देख रही रहे हो इनको प्रणाम करो इनकी पूजा करो तो हमारे जीवन धन ये ही हैं बस एक बार आ जाऊँ <स्चारे> बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, में, में, में, में, में बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में गिरिराज की शरण में भगवान की शरण में गिरिराज की शरण में भगवान की शरण में बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माते मुकोट तेरे, तेरे, तेरे का कुंडल जी But...